ओम भगवते नमोदेवासुदेवाय ओम भगवते ओम अ्ञानतिश्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील तस्मे श्रीगुरव नम श्रीचैत मनोभीष्ट स्थातम यन भूतले स्वयं रूपा ददा स्वदीक हे कृष्णा करुरा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका का राधाका नमस्त ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि वृषभ सुवी प्रणमा हरिप्रि वंशाकलपत कृपा सिंधु पतिता वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैता गादरा श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रामाय राम रमाभद्रा रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतय नमः हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है इस रामायण महाकाव्य के कथा में आज का चौथा दिन है जिसमें हम भगवान राम की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका श्रवण कर रहे हैं तो भगवान के जो लीलाएं हैं उनकी तुलना औषध से की गई है दवाई से की गई है श्रीमद भागवतन में देखेंगे तो ऐसे कहा जाता है कि हर एक जीव इस भौतिक जगत में बहुरोग से पीड़ित हैं और यदि वो कंटिन्यूसली निरंतर रूप से भगवान के चरत्र रूपी दवाई को अपने कान के माध्यम से ग्रहण करता है तो उसका ये जो भव रोग है वो सरलता से मिट जाता है बल्कि दूसरा एक उपाय है भगवान को अपने ह्रदय में धारण करने का यदि कोई पूछे कि कैसे भगवान को ह्रदय में धारण किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि कानों के द्वारा कृष्ण जीवों के हृदय में प्रवेश प्रवेश करते हैं भगवान कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं इसलिए भागवत के शुरुआत में ही वर्णन आता है सुनवता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना कहते हैं कि भगवान के बारे में शवन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है अभी किसी को पुरुषोत्तम मास आदि में पुण्य अर्जन करना है दो प्रकार के पुण्य है एक पुण्य है कि जिस पुण्य के द्वारा आपको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है कोई भौतिक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं लेकिन दूसरा पुण्य है जिसके द्वारा उस पुण्य की जो सुकृति है उसके द्वारा आपका आकर्षण भगवान के प्रति हो जाता है और पुण्य क्या है भगवान की कथाओं को सुनते रहो सुनते रहो इसलिए कलियुगा के जो जड़मती लोग हैं मंद बुद्धि के लोग हैं, जिनकी अल्पायु है ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को अपना बनाने के लिए ऐसे कलियुगा के मंद बुद्धि के लोगों के लिए तो सबसे पावरफुल उपाय है कि एक स्थान में बैठकर भगवान की चर्चा को बड़े ही एकाग्र चित होकर श्रवन करते रहना चाहिए इसलिए कहते हैं कि आपको ज्यादा तीर्थों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है अलग अलग धामों में जाने की कोई जरूरत नहीं है यदि कोई व्यक्ति दृढ़ता के साथ हृदय में पूर्ण श्रद्धा को धारण करते हुए भगवान की कथाओं को सुनता है तो उसको किसी स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है सारे धाम सारे तीर्थ सारे नदियां प्रकट हो जाती है जहां भगवान की चर्चा होती है इसलिए तो भगवान कहते हैं नाहम तिष्टा में वैकुंठ योग योगिनाम योगिना हृदय शु नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवान आपका निवास स्थान कौन सा है तो भगवान भी कहने लगे कि अरे नारद मेरा निवास स्थान बहुत सरल है लेकिन वह सरल हृदय का व्यक्ति ही मेरे निवास स्थान की सरलता को समझ सकता है कभी कभी हमें लगता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति आकर्षण को जागृत करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने चाहिए हमें हाँ ऐसा कुछ नहीं है तो भगवान कहते हैं ना हम वैकुंठे में वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता जो ध्यान लगाकर बैठते हैं मुझे अपने हृदय में स्थापन करने के लिए हृदय में पकड़ना चाहते हैं उन योगियों के हृदय में भी मैंने रुकता आता नहीं हूं तो नारद पूछते आप कहा हो आपसे मिलना हो आपको अपना बनाना हो आपको आईष्ठ आय देखना हो तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मत भक्ता तिस्टामी नारद कोई छोटा वाक्य नहीं है ये वास्तव में महावाक्य है यत्र गायन्ति मत भक्ता जहां मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हैं उसका वर्णन करते हैं हे नारद तत्र तिस्टामी कि नारद कि स्थान में निवास करता हूं तो भगवान को ढूंढने के लिए कोई वन में जंगल आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को कहा ढूंढना होगा भगवान को जहा भक्त लोग मिलकर उनकी कथाओं का चर्चा करते हैं उनकी कथाओं का गान करते हैं तो ऐसा ही है भगवान के राम के दिव्य चरित्र का वर्णन है जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा प्रदत्त है जिसका हम यथावत रूप से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं हाँ तीन दिनों से तो आज का चौथा दिन है तो हमने पिछले सत्र में सुना था कि भगवान को अयोध्या से बाहर लेके गए कौन लेके गए अयोध्या से बाहर उन्हें विश्वामित्र मित्र मुनि जो सारे विश्व के मित्र हैं बल्कि विश्वामित्र लिए भगवान को लेने गए बाहर बल्कि साधु का स्वभाव दया से भरा है वो अपने कल्याण से अधिक कल्याण किसका चाहता है सभी लोगों का चाहता है दूसरों का हित करने के लिए दूसरों का कल्याण देखने के लिए वास्तव में ये अपने साथ उनको ले जाते हैं तो ऐसे जो विश्वामित्र मुनि हैं भगवान को लेकर निकल पड़ते हैं अयोध्या से बाहर और अयोध्या से बाहर निकलते हैं हमने चर्चा की थी भगवान ऐसे भ्रमण करते करते सिद्धाश्रम में पहुंचते हैं हाँ उससे पहले ताड़का का वध करने के पश्चात वो सिद्धाश्रम में जाते हैं बल्कि ताड़का का वध किया तो भगवान उसी रात्रि में उसी वन में रहे और दूसरे दिन फिर सिद्धाश्रम में गए जो विश्वामित्र मुनि का आश्रम था और वहा उन्होंने जो भी सोमयज्ञ उनको करना था वो किया उन्होंने और उसके पश्चात ने फिर वहां दो आसुरों का वध भी किया था सुभाव को मारा था और मारिज को मारा नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया सवयोजन दूर हाँ, समंदर में उनको मानव आश्रम के द्वारा फेंक दिया और जो मारिच है जहां गिरे थे एक टापू में या पेट में गिरे थे जहा जिसे हमने कल चर्चा की थी कि उस तान का नाम क्या पड़ा मॉरिशस वहां तो ऐसे उनको मारने के पश्चात उस रात को भगवान विश्वामित्र मुनि के आश्रम में ही रहे बल्कि भगवान को विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये जो आश्रम है ये आपका ही है ये मेरा नहीं है हे प्रभु ये आपका ही है तो विश्वामित्र मुनि सब प्रकार से उनके चरणों में शरणागत हो जाते हैं और दूसरे दिन जब सुबह उठ जाते हैं तो भगवान उनके साथ निकलने की तैयारी करते हैं भगवान इतने विनम्र है वो कहते हैं कि हम आपके सेवक ही हैं वो जानते हैं भक्तों का सेवक बनेंगे तो भगवान अपने चरणों में आश्रय प्रदान करेंगे तो वो गुरु के रूप में देख रहे हैं विश्वामित्र मुनि को और भगवान राम वाल्मीकि ऋषि रामायण में भगवान राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं उनको एक नर लीला भगवान प्रकट कर रहे हैं क्योंकि रावण को मारने के लिए भगवान हाँ वो मनुष्य रूप धारण उन्होंने किया था और उस नर लीला को प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसे वाल्मी वैश्वामित्र मुनि सुबह उठ जाते हैं और राम लक्ष्मण भी उठते हैं और फिर उसी समय मिथिला नरेश जनक का एक दूत है और वो कहता है कि शिव शिवधनुष यज्ञ जो है उसकी तैयारियां हो रही है और आपको आमंत्रण भेजा है राजा जनक ने तो विश्वामित्र मुनि उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और इनको कहते हैं कि हे राम हमें मिथिला नरेश का आमंत्रण है वहां यज्ञ प्रारंभ होने वाला है हमें वहां चले जाना चाहिए विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आपको ऐसा धनुष दिखाऊंगा जो रत्न से सुशोभित है जनक महाराज के जो पूर्व पुरुष थे उनको वो जो धनुष है जिसे शिव धनुष कहा जाता है जिसका माप और तोल नहीं है इस संसार में वो बहुत ही भयंकर है जिसको उठाना मनुष्यों के लिए गंदर्वों के लिए आसुरों के लिए राक्षसों के लिए भी क्या है बहुत ही कठिन है या जिस पर प्रत्येक लगाना अत्यंत कठिन है तो ऐसे उनको बोला और उनको उनको कहा कि वह वह वास्तव में है। आप चलिए शंकर ने ने या महादेव प्रदान किया था हम चलते हैं तो ये लोग उनके आश्रम से निकल पड़ते हैं उनको छोड़ने के लिए विश्वामित्र मुनि के सारे शिष्यगन बैलगाड़ियों में बैठकर हम बहुत सारे शिष्यगण निकलते हैं उनके साथ बहुत सारे मृग भी आते हैं पक्षी आते हैं सब लोग भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को छोड़ने के लिए दूर तक पहुंचते हैं तो आगे चलकर स्वर्णभद्र नदी आती है जिसके तट पर जाने के बाद अपना पड़ाव करते हैं विश्वामित्र मुनि और उनको कहते हैं कि उनके शिष्यों को वापस भेजते हैं कि आप लोग अभी चले जाइए हम यहां से आगे मिथिला के लिए चले जाएंगे तो फिर भगवान राम जैसे उस नदी के तट पे पहुंचे वहां नया वन आया तो तुरंत ही उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव हे विश्वामित्र ये कौन सा वन है और ये इतना समृद्ध देश किस कौन से राजा का है तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम की जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हुए थे जिनका नाम था कुश कुश नामक वो थे भी श्री के द्वारा उनको चार पुत्रों के प्राप्त हुए थे। एक थे वसु कुश तो ऐसे जो कुशाम तो वर्णन करते करते जो कुश के जो चार पुत्र है उनका उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने कहा कि कुश नाम ने कैसे ग्रताची अपसरा के साथ विवाह करके उनसे सौ कन्याएं प्राप्त हुए थे और वायुदेव उनसे हुआ था और और किस प्रकार से वो सारा वर्णन वर्णन उनको उनको करते है, और ये करते हैं हैं ये हुए कहते है कि है राम मेरा नाम कौशिक क्यों पड़ा है वो कहते हैं कि जो चार पुत्र थे कुश के उनमें जो कुश थे उनकी तो सौ कन्याए हुए थे बल्कि वो सौ कन्याए जब सच के एक बगीचे में गई तो वायुदेव ने उनको देखकर आकर्षित हुआ और वायुदेवता ने कहा आप मेरी पत्निया बन जाओ क्योंकि जो मनुष्य शरीर है उसमें युवा अवस्था ज्यादा समय तक नहीं रहती है थोड़े दिनों के लिए युवा अवस्था है फिर आपको वृद्ध होना होगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी वायुदेव कहते आप मुझसे विवाह करो हाँ तो वो जो युवतियां थी राजा की कन्या थी वो कहती है कि हम आपको शाप भी दे सकते हैं हमारा मन आपके प्रति आकृष्ट नहीं है और आप क्या चाहते हो कि हम पत्नियां बनें हां तो वो कहती है कि जहां भी हमारे पिता जिसके भी हाथ में हमारा हाथ दे उसको हम पति के रूप में स्वीकार करेंगी यही वास्तव में एक कन्या का धर्म है और हम अधर्म का आचरण नहीं करेंगे तो इस प्रकार से वायुदेव को कहा तो वायुदेव कुपित हुए है और वायुदेव उनके शरीर में घुस गए वायु रोग होता है ना सारे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है तो वायु घुसने के कारण ने उन कन्याओं को कुबड़ी बना दिया फिर भी उन्होंने कुछ उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया वो कन्या अपने पिता के पास आ जाती है कुश्ण के पास और उनको बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ तो उनके पिता कहते हैं कि संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है हाँ तो फिर आगे चलकर एक मुनि से उनका विवाह होता है जिस मुनि के स्पर्श हाथ के स्पर्श मात्र से उनकी वो दुरावस्था ठीक हो जाती है तो ऐसे जो कुशनाथ थे जिनके पास कन्या ही थी लेकिन पुत्र नहीं था तो उन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिससे उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम था गाधी हर विश्वामित्र कहते हैं ये जो गाधी है ना वही मेरे क्या है पिता है और ये जो स्थान है यहां मेरा बचपन आदि गया है इसी कुल में में कुल उत्पन्न होने के कारण मेरा कुशना कौशिक पड़ा है और मेरी जो बहन है सत्यवती वो कौशिकी नदी के रूप में परिवर्तित होकर क्या कर रही है बह रही है और सारे संसार को पवित्र कर रही है तो ऐसी अपनी ही कथा उन्होंने सुनाए और भगवान राम आनंदित हो जाते हैं वो रात उन्होंने शुना, शुना भद्रा नदी के तट पर बिताई और वहां आग, निवास करके फिर वो दूसरे दिन निकल पड़ते हैं जैसे ही निकले तो गंगा नदी सामने आ गई अभी गंगा को पार करने के लिए वो निकल गए तो भगवान राम बहुत जिज्ञासु हैं जैसे मैंने कल कहा था उत्तर देना बहुत ईजी हो जाता है आजकल के बच्चे तो घर में माता पिता को वैसे उत्तर दे देते हैं नहीं बाप कहता है मुझे उत्तर देता है आ? तो उत्तर देना सरल है लेकिन प्रश्न पूछना क्या है बहुत कठिन है और वैसे प्रश्न कौन से तत्व जिज्ञासा अपने जीवन के बारे में भगवान के संबंधित प्रश्न पूछना बहुत कठिन है तो राम ने फिर से प्रश्न पूछा ये जो गंगा नदी जो आप कह रहे हो ये पृथ्वी पर कैसे आई स्वर्ग में कैसे पहुंची समुद्र में कहा मिलती है कैसे मिलती है और इसका प्राकट्य आदि क्या हुआ इसका प्रभाव क्या है ये सब गंगा के बारे में हजारों प्रश्न ने, ने पूछ लिए। प्रश्नों की बहुछाल या वर्षा कर रहे थे तो फिर विश्वामित्र मुनि ने तुरंत सारे उत्तर देना शुरू कर दिए हा उन्होंने सगर आदि का वर्णन करते हुए उनके वंश में कैसे अंशुमान दिलीप तो भगीरथ आदि जो राजा हुए उन्होंने तपस्या आदि की और सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ की तपस्या से गंगा नदी क्या होती है फिर इस संसार में अवतरित हो जाती है और वो कहती है पृथ्वी पर लेकिन मुझे धारण कौन करेगा मैं ऊपर से गिरूंगी तो सीधा पृथ्वी का भेदन करके पाताल में जा सकती हूँ तब उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति जो धारण करता कर सकता है आपके वेग को सकता है वो कौन थे शिवजी थे वैष्णवा तो में, में कठिन आ, और जटार में आ तो रहे पा रहे थी, थी। उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था और फिर प्रार्थना करके जटा से बाहर आ जाती है इस संसार में भगीरथ उनको लेके निकल पड़ते हैं आगे अपना रथ लेते हुए हिमालय से गंगा को आगे लेते लेते कहा पहुंचते हैं बंगाल तक पहुंचते हैं जहां नवद्वीप मायापुर है वहां जब आगे जा रहे थे अपना रथ लेकर गंगा उनके पीछे पीछे थी क्योंकि गंगा नदी ने कहा मुझे मार्ग दिखाओ क्योंकि आगे क्या करना था जहां सगर के पुत्र थे जिनको कपिल देव के प्रभाव से उनको राख में परिवर्तित हो गए थे जल गए थे मर गए थे तो उनका उद्धार करने के लिए गंगा जल चाहिए था तो रास्ते में जब बगीरथ चल रहे थे तो बीच में झानु मुनि का आश्रम आ गया ये तो अपना रथ में जा रहे हैं और गंगा तो कोई भी आगे आ जाए उसको साइड में करके निकल पड़ती है जानो का आश्रम आया था जानुमुनि थोड़े से कहा गए होंगे साइड में वो गंगा नदी का इतना तेज बहाव था कि जानु के आश्रम में आश्रम को लेकर ही वो बहने लगे झानु मुंड ने देखा अरे मैं साधु मेरा एक छोटी सी कुटिया है आ एक कमंडल है पानी पीने का आचमन का एक पात्र है बैठने के लिए कुश का एक आसन है और ये कौन आ गए इतने तेज से जैसे देखा इतने तेज बह रही है तो उन्होंने क्या किया उसको पी लिया गंगा नदी को पी लिया आप सोचो कितने शक्ति संबंध ऐसे ऋषि थे हमारे पास तो गंगा नदी तो उन्होंने पी लिया तो भगीरथ कहते हैं मैं इतना कष्ट करके उसको लेके आया था ये बेचारी कहा चले गए ढूंढ ढूंढ के पता चला कि भगीरथ के पेट में विश्राम कर रही है अगस्त मुनि पूरा समंदर पी लिया थे और फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला हा? वैसे ही इनको नतमस्तक हो गए भगीरथ कहते कुल का उद्धार करना है पूर्वजों का उद्धार करना है आप बाहर भेज दीजिए गंगा माता को तो फिर वो कहते ठीक है तो उनके जांग से बाहर निकलती है इसलिए उनका नाम धारण करके वो जानवी बन जाती है गंगा का नाम वहां जानवी पड़ता है और ऐसे भगवान राम को कहते हैं ये गंगा का अवतरण की कथा तो आपके पूर्वजन से संबंधित है ये सगर है दिलीप है अंशुमान है भगीरथ है आपके पूर्वजी है सारे राजागण है तो भगवान राम का थोड़ा सा हो जाती है है बल्कि जब जब ये लोग निकल रहे थे ना सिद्धाश्रम से तो इन्होंने बोला मिथिला जाना वर्णन आता है कि भगवान राम हंसने लगे तो आचार्य वो कहते क्यों हंसे क्योंकि सोचने लगे कि अभी शादी करनी होगी वहां जाकर हाँ जब विवाह का समय आता है तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है तो कहते हर्ष के साथ मिथिला जाने के लिए निकले राम कहते हैं सीता भगवान तो सारा जानते हैं तो भगवान सोच समझ रहे थे कि जल्द ही जो लक्ष्मी है मेरी प्रिया है उनसे मुझे मिलने का संबंध होगा या मौका मिलेगा तो ऐसे भगवान राम ने जब गंगा के अवतरण आदि का वर्णन सुना तो वहां से फिर गंगा के तको पार करके तट पे ही निवास करते हैं फिर उसके बाद एक नगर आता है आगे चलकर विशाला नगर जिसको कहते हैं वो उनको दिखाई पड़ा और उन्होंने पूछा कि इस नगर का नाम क्या है और कौन से वंश का राजा यहाँ राज्य करता है तो उन्होंने फिर समुद्र मंथन आदि की कथा सुनाई और कहा कि यहाँ तब जब वहां पहुंचे तो विशाला नगरी का जो राजा है सुमति वो आता है भगवान राम आदि का स्वागत करता है विश्वामित्र मणि उनका परिचय उनको देते हैं और वो रात्रि विशाला में रहकर वो बिताते हैं फिर आगे चल के निकल पड़ते हैं जैसे ही वो आगे चले और मिथिला नगरी नजदीक आ रहे थे तो उससे पहले ही देखा भगवान राम ने चलते हुए पूछा कि ये जो अम्रपलव के वृक्ष दिख रहे हैं आम है कटल है सुपारी है नारंगी है नारियल है देवदारू है नींबू के वृक्ष है केले के है अशोक के है ऐसे मानो हजारों पेड़ों के नाम ले लिए। कहते हैं कि इतना सुंदर स्थल ऐसा जो स्थान है ये सुशोभित लग रहा है लेकिन निर्जन है पेड़ों के द्वारा सुशोभित है लेकिन कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने पूछा कि यह कौन से मुनिका स्थान है तो फिर ये कहते हैं कि ये किसका है गौतम ऋषि का आश्रम है तो भगवान उन्होंने कहा गौतम ऋषि का आश्रम है तो वास्तव में जैसे मैं कल कह रहा था कि भगवान की जो यात्रा है अयोध्या से मिथिला तक ये क्या है ऋषियों का कल्याण करने के लिए है और रास्ते में जो भी मिल रहा है उसका हित साधन कर रहे थे उनका कल्याण कर रहे थे और केवल ऋषि मुनियों का कल्याण ही नहीं बल्कि भगवान राम अपने इस अयोध्या टू मिथिला की जो यात्रा है उसमें तीन नारियों का कल्याण करना चाह रहे थे हा एक एक है अधवा और एक है सधवा और एक है विधवा तो आचार्य गण कहते हैं कि अधवा मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ तो ऐसी अधवा श्री कौन है सीता देवी जिसका कल्याण करने के लिए भगवान राम पहुंचने वाले थे मिथिला और दूसरी है सदवा सदवा धव शब्द का अर्थ होता है पति, जैसे हम बोलते हैं ना माधव आ, मोते उद्धार राधा हाधाधव जगन्नाथ का एक प्रार्थना है उसमें कहते हैं मोते उद्धार राधा धवा हे राधा रानी के पति आप मेरा उद्धार कीजिए तो धव शब्द का अर्थ होता है पति तो माँ शब्द का अर्थ तो होता है लक्ष्मी माधव माधव मीन्स कि जो लक्ष्मी के पति हैं तो उसी प्रकार से अधवा का मतलब है जिसका कोई पति अभी तक नहीं है मतलब अविवाहित कन्या तो ऐसी सीता देवी का कल्याण करने के लिए वो पहुंचने वाले थे अपने इस टूर में हा वो एक श्री थी एक नारी और दूसरी है सदवा सदवा का मतलब है जिसका विवाह हुआ है और जिसके पास पति है तो ऐसी कौन थी अहिल्या थी और तीसरी थी विधवा और विधवा कौन थी ताड़का हा? जिसका पति नहीं है उसके पास अभी था लेकिन अभी उसके पास पति नहीं है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो आचार्य गण कहते कि ऐसे तीन प्रकार के नारियों का उद्धार करने के लिए भगवान राम की यह यात्रा थी उनका कल्याण करने के लिए यात्रा थी जैसे वहां नजदीक पहुंचते हैं तो कहते हैं गौतम ऋषि का आश्रम है जहा गौतम ऋषि अहिल्या के साथ यहाँ निवास कर रहे थे ऐसे अहिल्या के साथ वो निवास कर रहे थे तो एक दिन क्योंकि ये अहिल्या अति सुंदर स्त्री थी हा तो शास्त्र कहते हैं कि ये अहिल्या शब्द से ही सूचित होता है उसका जो सौंदर्य है हल्य शब्द का अर्थ होता है कुरुता और उसके आगे अ लगाने से क्या होता है जो पुरुष नहीं है जो सौंदर्यवती है अहिल्या आह, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसी जो अहिल्या है जो बहुत ही सुंदर नारी थी गौतम की पत्नी और एक दिन ये जो इंद्र है उस अहिल्या के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो जाता है और वो क्या करता है उस आश्रम में आता है बल्कि वो कैसे आता है तो वाल्मीकि कहते हैं कि उसने गौतम ऋषि का रूप धारण करके वो आया और आता है और बहुत बहुत अर्ली मॉर्निंग मुर्गी की आवाज निकालकर आवाज करता है तो गौतम ऋषि उठ के उनको लगता है अभी सुबह हो गई अभी यहां से स्नान आदि मॉर्निंग के जो नित्य कर्म है उनको करने के लिए जाना चाहिए तो वो निकल पड़ते हैं तो यहाँ देवराज इंद्र वहां प्रवेश करते हैं तो जैसे इंद्र को देखती है वो तो देवराज इंद्र उनसे याचना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे है अहिल्या मैं आपके साथ प्रणय या रति सुख या समागम करना चाहता हूं रति सुख का इच्छा करने वाले जो पुरुष है वो ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं तो ऐसे जब उसके प्रति प्रार्थना की तो वो जो अहिल्या है उसने उसको स्वीकार किया हा अहिल्या को लगा आचार्य कहते हैं कि थोड़ी समय के लिए अहिल्या का मति भ्रमित हो गया था मतिम चकार दुर्मेदा देवराज कुतूहला देवराज इंद्र का उत्साह देखकर अहिल्या का जो मति है थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गया बल्कि अहिल्या सोचने लगी कि मैं अरे मैं कितनी सुंदर हूं आ, ये जो देवराज इंद्र हैं तिलोत्तमा को छोड़कर अप्सरा को छोड़कर रंभा उर्वशी आदि के सौंदर्य को त्याग करके मेरी कामना कर रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं इसका मतलब मैं क्या है बहुत ही सुंदर हूं तो ऐसे जब उसने सोचा उसको अपने सौंदर्य का एक प्रकार से अहंकार हो गया था और अभिमान या अहंकार या जो गर्व है वो व्यक्ति के पतन का कारण होता है तो ऐसे अहिल्या ने इंद्र के साथ प्रणय करना स्वीकार किया और उन्होंने कहा मेरे पति को यदि पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा हे देवराज इंद्र आप मेरी भी और आपके भी रक्षा करो मेरे पति के क्रोध से तो ऐसे उन्होंने बोला और उनके साथ वो तो प्रणय या समागम कर लेती हैं और फिर जब ये गौतम के रूप में बने हुए इंद्र जब वहां से निकलते उसके बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप थोड़ा सावधानी से जाओ घर के बाहर हाँ मेरे पति नहीं मिल जाने चाहिए दिखने नहीं चाहिए तो इंद्र बहुत शीघ्र गति से वहां से निकलता है घर के बाहर आश्रम के बाहर जैसे निकलता है तो सामने उसको गौतम ऋषि दिखाई देते हैं जैसे गौतम ऋषि दिखाई दिए तो उसी क्षम इंद्र जो है लगते हैं, बल्कि गौतम ऋषि सुबह सुबह अपने हाथ में यज्ञ के लिए समीधा, समीधा मतलब जो लकड़ियां होती हैं, वो लेकर आ रहे थे जिनका देह जल से युक्त हो गया था और उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा रूप धारण करके दूसरा गौतमांतर कैसे उन्होंने तुरंत उसको शाप दिया उन्होंने कहा मेरा रेप धारण करके आए हो तो आपका जो अंडकोश है वो क्या हो जाएगा गिर जाएगा फिर आगे चलकर देवताए हाउ उनको एक भेड़ का बकरे का अंडकोश लगा देते हैं हाँ, तो ऐसे जब उनको भी श्राप दे दिया और फिर ये जो अपनी पत्नी को देखा तो वो उनको कहने लगे अरे अहिल्या पापाचारिणी दुराचारिणी हे दुष्टा आ, उन्होंने कहा वर्ष सहस्राणी बहुनी निवशी वक्ति उन्होंने कहा यह वर्ष सहस्राणी अभी तुम्हारी खैरियत नहीं है तुम्हें तो हजारों हजारों वर्षों के लिए इसी स्थान में निवास करना होगा निवश्य और कैसे जीवित रहोगी तुम वात हवा को खाओगी बस निराहारा तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं होगा तपोगे प्यासी रहोगे बस मशापे नहीं, इस प्रकार से बस में तुम शयन आदि करोगे अदृशा सर्वभूतान तुम सबको देख सकती हो लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा उस स्थान में ऐसे जब कहा आश्रमे अस्मिन वशिष्य ऐसे इस आश्रम में तुम निवास करोगे तो ये काटने लगी, रोदन करने लगी चिल्लाने लगी, उन्होंने कहा हे hey, मुणिवर मेरा उद्धार कैसे हो सकता है ऐसे दुर्दंत स्थिति में वो पच्चाताप करने लगे तो वास्तव में पाप हो जाता है हमसे तो व्यक्ति जब पच्छाताप करता है तो उसका जो ताप है वो वास्तव में दुख हमें उत्पन्न करता है और उस पश्चाताप से ही व्यक्ति के जो फल हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि गलती किससे नहीं होती है गलती तो सबसे होती है अपराध कौन से व्यक्ति से नहीं होता देवताओं देवताओं से भी क्या है नाना प्रकार की गलतियां या अपराध होते हैं तो कहते हैं कि इस पृथ्वी में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो सारे गुणों से संपन्न हो कहते हैं गुना दोष जो मनुष्य शरीर है इसमें हमेशा दोनों चीजें हैं गुण भी है और दोष भी है जैसे पृथ्वी में बीज होते हैं लेकिन जब जल के संपर्क में आ जाते हैं वो बिल बीज तो वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी प्रकार से हमारे अंदर गुण और दोष है लेकिन हमें सत्संग मिला तो हमसे क्या निकलते बाहर गुण बाहर आ जाते हैं हमें कुसंग मिला तो हमारे हृदय से दुर्गुण बाहर आ जाते हैं तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमारे हृदय में कर्मों के कारण पूर्व संस्कारों के कारण दोनों प्रकार की चीजें होती है लेकिन संग के कारण सद्गुण और दुर्गुण हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं तो वो कहते है कि मुझ पर दया कीजिए तो वास्तव में जो साधु होता है उसका जो हृदय है वो दया से भरा होता है तो गौतम ऋषि को दया आई। शने शने क्षण साधु का स्वभाव कैसे होता है क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है तो क्षण में क्रोधित हो जाता है मानो साधु का स्वभाव इंद्र के वो यदि कठोर होता है उसका हृदय तो इंद्र के वज्र के समान कठोर होता है वज्र से बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया था उसी प्रकार से साधु का स्वभाव कमल से भी अधिक क्या होता है उनका हृदय कोमल होता है तो इस प्रकार से वो कहते हैं क्षण क्षण दुष्टा लेकिन दुष्ट व्यक्ति की क्षण दुष्टा प्रति तो जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनके हृदय में थोड़े समय के लिए ही प्रति होती है तो कोई कह सकता है कि साधुओं को क्रोध क्यों आता है आप कहते ना लोघारे साधु बन के इतना क्रोध करता है साधु को क्या क्रोध करना चाहिए क्या शास्त्र कहते हैं क्रोध करने का अधिकार केवल साधु को है तुम्हें क्या अधिकार है कि साधु को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम कौन हो बोलने वाले साधु के धरातल पर आओ आ उसके जैसे उस स्टैंडर्ड पर आओ साधु बनो तब उस साधु को उपदेश देने की बात सोचो हम इतने दुर्गुणी के हैं कि हम क्या करते हैं साधु को भी उपदेश देने में हिचकिचाते नहीं हैं ये कलयुग का दुर्गुण है बल्कि शास्त्र कहते हैं कि साधु बनना बहुत ही कठिन है हाँ इतना इजी नहीं है तो ये एक वाक्य में पढ़ रहा था जिसमें कहते हैं साधु बनना कितना कठिन है हाँ हम तो बोलते तो हैं कि साधु बनना बहुत सरल है आ, इन, क्या है साधु का जीवन पे ऑफिस जाना तो नहीं होता इनको आ, कुछ नौकरी नहीं करनी पड़ती धंधा नहीं करना पड़ता हारी चीजें उनके लिए सुगम सरल हो जाती है आ, मार्केट में जाना भी नहीं होता तो कहते हैं साधु बनना कितना कठिन है तो ये कवि कहते हैं चढ़ना पेड़ खजूर ह साधु बनने का मतलब है खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ना कितने लोग आप में से हैं जो खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़े है कोई नहीं है सोचो साधो बनना मतलब किस पे चढ़ना खजूर खजूर का पेड़ देखा है हाँ खजूर का पेड़ तो देखा होगा तो खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ना गए तो चाखे प्रेम रस और यदि पहुंच गया तो क्या चखेगा वहां प्रेम रस को चखेगा और गिरे तो चखना चोर <laughs> और यदि साधो के मार्ग में चले हो और यदि किसी कारणवश गिर गए उस पेड़ से तो क्या हो जाओगे चकनाचूर हो जाओगे तो इस प्रकार से रिस्क तो हर लाइफ में है हर स्थिति में रिस्क है भौतिक जीवन में विवाह करना भी रिस्क है कि नहीं विवाह करना जुआ खेलने के समान है पता नहीं वो पत्नी कैसे मिलेगी पता नहीं वो पति का स्वभाव क्या होगा तो इस भौतिक जगत में हर चीज में क्या है रिस्क है हाँ तो हमें रिस्क लेनी है तो भगवान की सेवा के लिए ले लो रघुपात ने इतने बड़े रिस्क उठाई हा सत्तर साल की आयु में चल पड़े अमेरिका मरे या जय जो भी हो जाए लेकिन गए कृष्ण का प्रचार करने के लिए और वो सफल होकर वापस आ जाते हैं तो इस प्रकार से भगवान ने ये जब सुना तो ये कहते हैं विश्वमित्र कि हे प्रभु हाँ तब तो काहिल्या ने पूछा मेरा उद्धार कैसे होगा कहते हैं कौन आएंगे इसी पद से आएंगे भगवान राम और मात्र से आपका उद्धार होगा तो भगवान राम आते हैं और उनका चरण जैसे स्पर्श होता है तो तपस्या में जो थी वास्तव में अहिल्या हजारों सालों से भगवान का इंतजार कर रहे थे उसका उद्धार हो जाता है वो दिव्य देह प्राप्त करती है भगवान राम का दर्शन प्राप्त करती है उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करती है अहिल्या उनका पूजन करती है उनकी स्तुति करती है उस समय गौतम ऋषि भी आ जाते हैं जो शाप दे के शिताद्रे में चले गए थे हिमालय वगैरह में गए थे वो वापस आ जाते हैं और अहिल्या कहते कि हे भगवान आपके चरणों से तो गंगा निकलती है और त्रिभुवन को पावन करती है स्वर्ग में जो गंगा बहती है हा उसको अलक या कहा जाता है या मंदा और फिर जो इस पृथ्वी में है उसको गंगा कहते हैं और पाताल में वही गंगा बहती है तो उसको भोगवती कहते हैं प्रकार से गंगा त्रिभुवन को पावन करते हुए जाती हैं कहते जगत को पावन करते आपके चरणों का जल तो आपके चरणों का डायरेक्ट स्पर्श मुझे हुआ है तो मेरे जैसे को हो पवित्र होना कोई इतना कठिन नहीं था तो भगवान फिर वहां से आगे बल्कि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में आता है कि गौतम ऋषि का आश्रम इसके उपवन में था मिथिला के बाहर था जहां से भगवान ने देखा मिथिला को जो सीता देवी का स्थान है जिसमें बड़े बड़े महल नजर आ रहे थे इतना बड़ा नगर उद्यान बड़े बड़े राजमार्ग थे बड़े बड़े ग्रह थे जो रत्नों से बने हुए थे और ऐसा जो शिव धनुष यज्ञ करने जा रहे थे जो राजा जनक है इस यज्ञ में भाग लेने के लिए अलग अलग स्थानों से राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया था कुंतल देश से भी राजा आ रहे थे कलिंग से नेपाल से कर्नाटक से लाट मालव सवीर मगध पांचाल कुरु पांडे देश से अवंती मरु अनेक देशों से राजा आ रहे थे और सब उन्होंने व्यवस्था किए थे सब जगह तोरण आदि लगाए थे सब जगह नगाड़े बज रहे थे और जैसे उनको पता चला कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है जनक महाराज अपना महल छोड़कर दौड़कर दौड़ वहां जाते हैं वहां जाकर वो कहते हैं कि आज मेरा राज्य पवित्र हो गया है आपका दर्शन करके आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके और मैं ही पवित्र हो गया हूं और मेरा जीवन सार्थक हो गया है आपका दर्शन करके ऐसा स्वागत उन्होंने किया जब विश्वामित्र को देखा तो जनक ने उनके पीछे खड़े दो युवकों को भी देखा वो कहने लगे कि अरे ये विशाल वक्ष वाले काक पक्षधारी काक पक्षधारी मतलब काक मीन्स कवा पक्ष मीन्स जो पंख है तो काक के जो पंखों का कलर है जितने काले होते हैं जो कवे के जो पंख है वर्ण है वैसे भगवान राम के बाल हैं जो चमकिले हैं और बहुत ही सुंदर हैं तो ऐसे उनको देखकर और देखा कि महाधनुर्दर है कोमल शरीर वाले हैं देवताओं के समान भुवनों उनको पावन करने वाले प्रसन्न वदन जिनका है सुंदर जो सुंदर चरित्र वाले हैं और सूर्य के समान जिनकी कांति मानो पीढ़ी पूरी मिथिला में फैल रही है जो कमल लोचन है अतुल पराक्रमी है ऐसे इन दोनों को देखकर वो कहते हैं ये किसके पुत्र है आ? और कैसे ये पैदल आ गए है उनके चरणों को देखा जो इतनी कोमल है भगवान राम के चरण तो विश्वामित्र मुणि कहते हैं कि ये किसके पुत्र है राजा दशरथ के पुत्र है जिनको मैं अपने साथ लाया था ये की रक्षा करने के लिए जिनके चरण कमल से अहिल्या काव्य भी उद्धार हुआ है और आपके यहाँ जो शिव धनुष्य है उसको देखने के लिए आए हैं तो इस प्रकार से उनका इंट्रोडक्शन वो करते हैं और उस समय विश्वामित्र मुनि के जो शिष्य थे शतानंद वो उसी समय वहां उपस्थित थे और ये शतानंद अहिल्या के पुत्र थे हा उन्होंने कहा कि हे कौशिक कौशिक किसका नाम था विश्वामित्र मुणिका कि हे कौशिक आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया है कि आपने क्या किया है मेरी माता का उद्धार किया है तो फिर ऐसे शतानंद जो इनके थे जनक के वो क्या करते हैं उस समय विश्वामित्र मुनि के जो उनका जीवन परिचय सबके सामने वर्णन करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में कई अध्यायों में विश्वामित्र मुनि का पराक्रम उनकी तपस्या उनका बल आदि का वर्णन है बल्कि विश्वामित्र कोई साधारण नहीं थे उन्होंने जब तपस्या की थी वो कहते हैं मैं अलग से मेरे सृष्टि की रचना करूंगा वहां अलग ब्रह्मा नियुक्त करूंगा अलग इंद्र होगा ऐसे हो हाँ, तो विश्वामित्र इतने पावरफुलिचय आदि देते हैं तो बहुत ही सारे लोग सुन के आनंदित हो जाते हैं और फिर उस स्थान में जनक महाराज उनकी सारी सुव्यवस्था करके वहां से निकल जाते हैं फिर दूसरा जब दिन उदित होता है तो विश्वामित्र मुनि उठ जाते हैं और राम लक्ष्मण भी उठते हैं और उनको कहते कि अभी सूर्योदय हो गया स्नान आदि के हम चलते हैं बल्कि रामचरित मानस में वर्णन आता है कि जैसे ही मिथिला में भगवान राम उठे सुबह सुबह तो वो क्या करते हैं उनके गुरु उनको कहते हैं बल्कि कहते कि मुर्गे की आवाज सुन के उठे ये सारे और उठ के आदेश देते हैं कि आप जाओ अभी पूजन के लिए पुष्प चयन करके लाओ तो ये आ, ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आता रामचरित मानस में आता है कि भगवान राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं हाँ पुष्प चयन करने के लिए एक बगीचे में और वहाँ सीता देवी गिरिजा का पूजन करने के लिए आई होती है आप सबने सुना होगा ये जो कथा है तो वहाँ भगवान राम आली जो फुलवाड़ी में थे जहाँ ये वो भी आए थे अपनी सखियों के साथ तो वहां एक सखी ऐसे भ्रमण करते करती गई उन्होंने भगवान राम को देखा देखा इतने आकृष्ट हो गई उनका वर्णन करते करते गई सीता और सखियों के पास वो रोने लगी कैसे अद्भुत सौंदर्य है मानो ये दिव्य सौंदर्य की खान है तो ऐसे उनको बताया उन्होंने और धीरे से ऐसे चलते चलते भगवान राम ने भी कंगन आदि की आवाज सुनी करधनी की आवाज सुनी तो वो कहते हैं भगवान उस आवाज से ही राम आकृष्ट हो जाते हैं वो कहते हैं मानो कि कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प लिया हो तो ऐसे तब उन्होंने सीता को देखा तो उनके मुखचंद्र को निहारने लगे और वो कहने लगे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने अपने सारे निपुनता जो डिजाइन करने की निपुणता है शैली है वो सीता को बनाने में ही लगा दी ऐसे वो कहते भगवान राम फिर वो वर्णन आता है की कहते हैं कि जो इक्श्वा को वंश में जो उत्पन्न हुआ है उसका वो कहते मेरे मन में मेरा पूरा भरोसा है जो अकुलिन श्री के प्रति वो आक्रोषित नहीं होगा सतपुरुष का मन अकुलिन श्री के प्रति आकृष्ट नहीं होता और ये मेरा मन पता नहीं क्यों उस हाँ युवती के प्रति आकृष्ट हो रहा है जनक नंदनी के प्रति आ, तो फिर भगवान पहली बार उनको वहां देखते हैं तो सीता देवी भी वहां घूमते घूमते भगवान राम को देखती है राम को देख के उनकी पल के नीचे गिरी नहीं रहे थे सखियों को कहते मिले पलकों को क्या हो गया है ये मानो ऐसी रह गई है हाँ तो फिर वो देखती है और फिर उनको विचार आता है कि मेरे पिता ने तो बहुत बड़ा ये रखा है मेरे विवाह के लिए वो धनुष को उठाना पड़ेगा और वो उठाने के लिए राम को देखती है तो उनको थोड़ा सा डाउट आ जाता है तो हाँ है तो तो ये ये नहीं पाएंगे उसी प्रकार से या रुक्मिनी गिरिजा देवी के मंदिर में गयी थे और रुक्मिणी ने भी कृष्ण को पति के रूप में उनसे मांगा था उसी प्रकार से सीता देवी भी गिरिजा को प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप मुझे यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए आ? तो, तो गिरिजा देवी वो मूर्ति से बाहर खड़ी हो जाती आकर कहते यही है आपके लिए दूसरा पति नहीं है यही आपके लिए है आपके असली जो पति हैं हाँ तो ये जब सुनते हैं सीता देवी तो आनंदित हो जाती है तो फिर वर्णन आता है कि दूसरे दिन ये सारे लोग उस महान सभा में जाते हैं जहा था पिटारे में रखा हुआ था जो शिव है। बल्कि वो शिव धनुष्य का जनक महाराज इंट्रोडक्शन देते हैं कहते हैं कि यही वो धनुष जिसके द्वारा अंधकासुर भस्मासुर आदि आसुरों को मारने के लिए त्रिपुरासुर का त्रिपुर दुर्ग है उसको जीतने के लिए शिव ने किया था था योज और दक्ष का जो जो यज्ञ है उसको विध्वंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल तो ऐसे मेरे महाराज कहते हैं जिनका नाम था देवरात उनको शिवजी ने यह धनुष प्रदान किया था तो फिर वो कहने लगे कि यह धनुष हमारे घर में तब से है हाँ और मैं एक दिन जब यज्ञ भूमि में हल चला रहा था तो मुझे एक पिटारी मिली जिसमें एक एक कन्या मुझे प्राप्त हुई ये जो सीता है ऐसा वो कहते हैं और सीता का जन्म के बारे में वर्णन करते हैं कि कहते उनका नाम मैंने सीता रखा क्योंकि हल के आगे जो लगता है जिसको सीत कहा जाता है जिसके कारण उनका नाम सीता पड़ा और फिर वो कहते हैं कि ये सीता एक लता जैसे धीरे धीरे बढ़ती आश्रय लेकर वैसे ही मेरे आश्रय में ये जो बालिका है लता के समान बढ़ गई और अभी मैंने सोचा ये यवन हो गई है यवन क्या इनका जब विवाह हुआ था राम के साथ आगे देखेंगे इनकी आयु छह साल की थी सीता देवी की और राम की आयु बारह साल थी ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण आदि में तो कहते हैं कि ऐसे जब अभी विवाह का समय आ गया है अब वो वो तो तो तो शायद में साल के बड़े-बड़े हो सकते हैं हैं तो कहते है कि जो सीता है जो बढ़ गई तो हमने सोचा कि इसका विवाह करना चाहिए तो विवाह एक योग्य व्यक्ति से होना चाहिए तो वाल्मीकि रामायण में यह तो वर्णन नहीं आता कि जब इस शिव के बारे में अलग अलग चीजें वर्णित है रामायणों में कि जब सीता देवी को सफाई कर रहे थे, जो शिवधनुष्य है जिसको उठाने के लिए हजारों हजारों हजारो लोग लगते थे उसको खींच खींच के लेके आते थे उठाना तो असंभव था कहते हैं ये सीता जब उस स्थान का सफाई कर रही थी उस कक्ष का सफाई करते करते अपने लेफ्ट साइड के उस हा, लेफ्ट हाथ से उसने धनुष्य को उठाया उठ के एक जगह रख दिया साइड में सफाई कर दी फिर से उसको वहां पटक दिया <laughs> कहते मैं ऊपर से देख रहा था, कहते हजारों सैनिक लगते हैं बलिस्टर, कितने हजार? जिनमें लेकिन ये देखा कि ये कि तो ऐसी सरलता से उठा लेती है फिर दूसरा वर्णन आता है कि जब ये फूलों का चयन करने के लिए गये थी नजदीकी फूल थे तो जब वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा था हाथ नहीं पहुंच रहा था तो इस धनुष को उठाया और टहनी को ऐसे नीचा कर दिया उसको और उससे फूलों को तोड़ा तो ऐसी सारी घटनाओं को देखकर मुझे लगा कि सीता को प्राप्त करने का जो शुल्क है वो यही होना चाहिए कि शिव शिवधन के ऊपर क्या करे वो व्यक्ति प्रत्यक्षा चढ़ाए या उसको उठाए उसी से ही मैं इसका विवाह करूंगा तो हजारों सब प्रकार के राजा महराजा महाराजा राजकुमार आदि आए लेकिन आ, कोई भी इसको हिला नहीं पाया उठा नहीं पाया ना प्रत्यंशन चढ़ा पाया सब लोग अपना सर नीचे करके मेरे राज्य से बाहर चले गए फिर सबने इकट्ठा होकर मुझ पर आक्रमण किया कि ये कोई भी नहीं उठा रहा और आपकी पुत्री भी नहीं दे रहा है अभी आपके पुत्री को छीनना पड़ेगा तो जितने ये राजकुमार आदित्य है उन सबने इन्होंने कहा कि हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो चारों ओर से घेर लिया था और राज्य की जो सारी चीजें थी धन धान्य वो खत्म होने लगा था तो देवताओं ने मेरी सहायता की अपनी चतुर सेना भेजी और जिसके द्वारा फिर मैंने उन सब का खात्मा किया सबको हरा दिया और फिर अबे हम यहाँ उपस्थित है तब तो विश्वामित्रा आदि राम भी ये सब सुन रहे थे तो कहते हैं यद्य धनुष राम कुर्या दारो मुणे सुताम योनिजाम सीताम दासरते हम वो कहते कि यदि ये, ये जो राम है इसको उठा लेते हैं इस धनुष को तो मैं क्या करूंगा जो अयोनिजा है आ, जो किसी योनि से प्रकट नहीं हुई है ऐसी जो सीता है उनको मैं क्या करूंगा ये दाश दशरथ के जो पुत्र है राम उनको मैं प्रदान करूंगा तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तो विश्वमित्र कहते कि लाओ वो धनुष्य दिखाओ तो दस सैनिक जिस पेटी में ये धनुष रखा था उसको खींच खींच के जिसको आठ लगे हुए थे। उसको ला रहे थे खींच के मानो सुमेरे पर्वत को ही ये दस हजार योद्धा खींच रहे हैं और वो जब उसको लाया उस स्थान में सभा भवन में जब बहुत सारे लोग और राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि भी उपस्थित थे तो उस सभा भवन के ऊपर एक गवाक्ष खिड़किया थी जहा सीतावी और जनक महाराज की पत्नी वो सब थे वहां और वो उन्होंने वहां से देखा उन को देखा राम और लक्ष्मण को उनके गुणों की चर्चा करने लगे उनके रोग की चर्चा करने लगे उनके शौर्य की चर्चा करने लगे सीता देवी वो सारा सुन के सीता देवी का मन स्थिर हो गया भगवान राम में भगवान राम के शौर्य पराक्रम गुण रूप आदि की चर्चा सुनकर सीता देवी का जो मन है भगवान राम ने स्थिर हो जाता है और मानो सीता देवी को लग रहा था कि ये राम के गुण कितने आकर्षक हैं मेरे हृदय को कितने आनंद प्रदान कर रहे हैं तो सीता देवी सोचती थी कि मानो ये अमृत की वर्षा हो रही है सीता देवी सुनते जा रहे थे फिर सीता देवी को सबने सजाया और सबने कहा कि यही बेस्ट वर है आपके लिए और ये उर्मिला भी थी वहां तो सखियों ने बोला वो दूसरा आपके लिए भी है वो दूसरा जो राम के साथ है वो आपके लिए है तो ये दोनों तो आनंदित हो जाती हैं इन दोनों को देखकर तो सभा भवन में वो जो पेटी आती है तो गाधीपुत्र जो विश्वामित्र है वो कहते कि इस पर तो कोई भी प्रतंक्ष चढ़ा नहीं पाया है किन्नर देवता गंधर्व आदि तो मनुष्यों की क्या मिसाल है वो क्या चढ़ा पाएंगे तो बहुत सारे लोग हा? लगे उसको तय उसको उठाने का प्रयास किया तो कोई उठा नहीं पाए तो राजा जनक फिर से दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद अभी मेरे पुत्र से कौन विवाह करेगा बल्कि ऐसे नहीं हुआ कि राम बहुत उतावले हो गए थे कि विवाह करना है नहीं डायरेक्ट गए और मानो उन्होंने वो धनुष उठाया और निकल पड़े नहीं वहां कहते हैं कि ये थे भगवान राम जो अपने गुरु का आश्रय लेके मिथिला में आए थे जब तक विश्वामित्र ने उनकी ओर दृष्टिपात नहीं किया तब तक राम क्या है अपने हाँ जगह से हिले नहीं उनको लेना देना नहीं था चाहे उसको उठाओ या ना उठाओ जब तक मेरे गुरु विश्वामित्र मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं तो विश्वामित्र मुनि ने अपने आंखों से इशारा किया और उन्होंने कहा कि हे राम, आप अभी उठो और उस पर प्रतिशा चढ़ाओ बल्कि वो जानते थे विश्वामित्र मुनि जब वो मांगने के लिए गए थे ना आ, इनको दशरथ महाराज से राम को तो दशरथ महाराज को कहते हैं ये आपका जो ज्य पुत्र है राम उसके बारे में केवल इस संसार में दो ही लोग जानते हैं उसकी असलियत को एक तो कहते मैं स्वयं जानता हूं और दूसरे आपके यहाँ जो वशिष्ठ है वही जानते हैं आप तो जानते ही नहीं हो आप तो पुत्र स्नेह में क्या हो मग्न हो तो इस प्रकार से वो कहते हैं विश्वामित्र वहां कहते अरे राम आपने तो वरा अवतार में पृथ्वी को उठा लिया ये चुनु मुन्नुनुष का क्या काम है इसको तो ऐसे ऐसे ये, ये उंगली से उसको उठा दोगे और आगे चलकर आपको क्या उठाने वाले हो गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन के तो वो सोचने लगे आगे चल के आपको गोवर्धन उठाना है और आपको वराह देव के रूप में आपने दांतों के ऊपर पूरे पृथ्वी को उठा लिया तो भगवान राम हंसते हैं और उड़ते हैं अकेले नहीं उठे लक्ष्मण भी उड़ गए उनके साथ क्योंकि लक्ष्मण चाहे कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे हा? होता है है मतलब है ना वो का मजबूत जोड़ मतलब वर्णन आता कि लक्ष्मण बिल्कुल भगवान राम के साथ उनका जीवन अपने लिए नहीं है तो ऐसे लक्ष्मण भी उठते हैं भगवान राम अपना उत्तर या निकालते पूरा कमर में बांध देते हैं मानो कमर पट्टा जो उन्होंने टाइट कर दिया अपना कमर पट्टी को टाइट कर लेते भगवान राम और उनको जब उठे तो उनकी जो मोहत अंग कांती है वो पूरे उस सभा भवन में चमक उठे और उनके आभूषण चमक रहे थे मानो कामदेव उपस्थित हुए हो जो अपने सौंदर्य के द्वारा सभी स्त्रियों के मनों को क्या कर रहे थे आकर्षित कर रहे थे तो ऐसे सौंदर्यवान भगवान राम उठते हैं उस पेटी को खोला गया और उन्होंने क्या किया बहुत सरलता से उस धनुष को उठाया बाकी लोग तो उसको पकड़ के ही मुंह से ब्लड वमन, रक्त वमन कर देते थे हा? उसको हिला ही नहीं पाते थे तो उठाने की बात दूर भगवान राम कहते अच्छा ये है ऐसे ही उठा लिया उसको उठा के उन्होंने खड़ा कर दिया और जैसे ही हाँ धनुष को झुकाया थोड़ा दोरी जो प्रत्यक्षा बांधने के लिए उसको थोड़ा सा झुकाया तो उसी समय आ, सारा वो जो धनुष वो टूट जाता है और इतना बड़ा कंपायवान ध्वनि होती है कि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वहां ये तीन ही लोग मूर्छित नहीं हुए थे बाकी जितने भी थे वो सारे मूर्छित हो गए थे उसकी आवाज उसकी ध्वनि से तो भगवान राम ने वो चढ़ाया प्रयास किया था तो वो टूट गया था तो भगवान राम ने इस प्रकार से अपना जो भुजा का बल है उसका परिचय दिया था और उन्होंने ये दिखाया कि मेरे भुजा बल के सामने किसी और का टीका संभव नहीं है हा? तो सारे राजाओं का जिस प्रकार से बड़े बड़े हाथियों का अभिमान टूट जाता है उसी प्रकार से सब अन्य राजाओं का अभिमान भी टूट गया था और फिर उस समय ये कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री क्या करूंगा आपको राम को प्रदान करूंगा तो वो समय दशरथ कहते हैं कहते कि दशरथ महाराज को बुलाओ ऐसे कि उसी समय डायरेक्ट विवाह हो गया फिर कहा कि बड़े लोगों की उपस्थिति होने आवश्यक है को भेजा तो तीन दिन के उपरांत वो दूध जाते हैं दशरथ महाराज को बताते हैं वहां से वो आते हैं दौड़ते हुए और फिर यहां आकर सारा उनको बताया जाता है दूध बोलता है कि वहां राक्षसों के राक्षसों से उनके विश्वामित्र के सहायता उन्होंने की थी उनको बचाया था यज्ञ आदि समापन किया था वहां जाके शिव धनुष भी तोड़ दिया और अभी-अभी उनका विवाह होने की तैयारियां है जनक महाराज अपनी पुत्री देने वाले हैं ये दशरथ को कल हमने देखा था सबसे बड़ी चिंता क्या थी चार पुत्रों का विवाह करना चाहिए दशरथ महाराज आनंदित होते हैं सीता का विवाह राम के साथ होना वाला है दूध कहते आप शीघ्रता से चलिए तो देख दूसरे दिन अपने मंत्रियों को साथ लेकर वशिष्ठ को साथ लेकर ये चार दिन की यात्रा पूरी करने के बाद दशरथ महाराज वहां पहुंचते हैं और जनक महाराज दशरथ का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया महाराज दशरथ आपका यहाँ आगमन हो गया है वो कहते मेरा जीवन और मेरा वंश पवित्र हो गया और कल ही हम विवाह करेंगे राम और लक्ष्मण तो दोनों का विवाह करेंगे तो ऐसे विवाह की तैयारियां हो रही थे तो उस समय इन्होंने आपने जो दूसरे भ्राता है कुशाध्वज उनको भी बुलाया क्योंकि उनके भी दो कन्याएं जो और दो उनके भ्राताओं के लिए थे तो जनक ने शतानंद जो उनके पुरोहित है उनको बोल के कुश्वज को भी बुलाया और फिर कहा कि आप भी आ जाओ अपने कन्याओं के साथ तो उनका भी आगमन होता है और सब प्रकार से वहां तैयारियां हो जाती है तो विवाह के पूर्व ये दोनों कुल के जो पुरोहित है, परंपरा का करते है। तो खड़े हो जाते हैं एक दिन और वो कहते हैं कि मैं अभी दशरथ महाराज के वंश का वर्णन करूंगा कि इनका वंश कहां से शुरू हुआ है तो वर्णन करते हुए कहते है कि भगवान के जो पुत्र है ब्रह्मा उनके पुत्र मारिचि हुए हैं उनके पुत्र कश्यप है फिर सूर्य है वस्वत मनु है इक्ष्वाकु है कुक्षी बान, सरन्या, त्रिशंकु हरिचंद्र ऐसे अलग अलग अलग राजाओं का नाम लेते उन्होंने का हुए उन्होंने कहा कुकुत्सु हुए हैं, फिर रघु हुए हैं, कीर्तिमान है फिर, फिर अम्बरीश महाराज हुए है नहोश हुए ययाति हुए नवाब फिर एक राजा हुए जिनका नाम था अज और उनके पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र कौन हुए भगवान राम कहते हैं सबका वर्णन करा किया मैंने मैं राम के बारे में क्या कहूं? आ? जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं और आपका तो सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि आप अपनी कन्या भगवान राम को प्रदान कर रहे हो इसलिए आपके वंश का मंगल होने वाला है तो इस प्रकार से उन्होंने दशरथ के वंश का वर्णन किया फिर शतानंद ने इनके वंश का वर्णन किया जनक महाराज के वंश का वर्णन किया और फिर उनके विवाह की तैयारी हुई बल्कि जिस दिन वंश का वर्णन किया ऐसे नहीं हुआ कि उस दिन विवाह हुआ कहते कि आज तो मघा नक्षत्र है आज विवाह करना उचित नहीं है तीन दिन के बाद तृतीय दिवस दिन दिन के के बाद फाल्गुनी नक्षत्र होगा उस दिन हम विवाह करेंगे तो वेदी स्थापित की गई सब चीजों को सजाया गया और फिर कन्यादान के लिए भगवान राम को आगे बिठाया जनक महाराज स्वयं बैठे सीता देवी को अपने गोद में बिठाकर और जो भी संकल्प करने के लिए जल शंख आदि अपने हाथ में लिया और इनको बिठाकर सीता देवी को अपने गोल में बिठाकर राम को सामने बिठाकर फिर ये कहने लगे कन्यादान करने का जो विधि है वो प्रस्तुत करने लगे उन्होंने कहा सीता सह धर्म प्रति चयना भद्रम ते पाणीम ग्रही पाणीना कहती ये मेरी जो कन्या है सीता सह धर्म चरितव आपकी सह धर्मिनी होगी आप क्या करो पाणी नाम ग्रहीश् पानी ग्रहिष्ठ प्राणीना पानी मीन हाथ कि हे राम आप इसका आप इसका हाथ अपने हाथ में क्या करो स्वीकार करो फिर उनके बारे में बोलते हैं पतिव्रता महा भागा छाए व अनुगता सदा पक्षिपदम राजा मंत्रपूतम जलं तदा तो राजा दशरथ ने जल अर्पित करते हुए जब जल राम के हाथ में वो देने वाले थे उससे पूर्व उन्होंने कहा ये जो मेरी कन्या है ये पतिव्रता है तो उसका एक अर्थ आचार्यगण कहते पतिव्रता मतलब जो पति का व्रत है वो पत्नी का भी क्या हो जाना चाहिए व्रत हो जाना चाहिए पतिव्रता सतीधर्म भी है लेकिन दूसरा क्या है जो व्रत पति ने स्वीकारा है वो व्रत किसका बन जाना चाहिए पत्नी का भी बन जाना चाहिए तो वो कहते हैं बल्कि ऐसे कहा मानो भगवान राम का व्रत क्या था रावण को मारना तो सीता देवी का भी व्रत क्या बना फिर रावण की हत्या करना रावण को मारना ऐसा आचार्य गण कहते हैं कि राम का जो व्रत है रावण को मारना वही व्रत इनका भी बना सीता देवी का जिसके लिए वो जाती है और वो कहते हैं महाभागा ये सीता देवी जहां भी जाएगी उस व्यक्ति के जीवन में महाभाग्य का उदय हो जाएगा बल्कि आचार्यगण कहते हैं सीता देवी रावण का भी भाग्य उदय सीता किया है कहते राम लंका में प्रवेश करने के पूर्व सीता देवी वहां गई और रावण के भाग्य का उदय किया कि रावण को गति मिली भगवान राम के द्वारा और वो कहते हैं तीसरा गुण छाए अनुगता सदा ये आपके साथ कैसे रहेगी मानो छाया के भाती कभी छाया हमसे अलग होती है नहीं सदैव रहती है तो यही चीज सीता देवी बोलने वाली है जब वनवास जाने का समय आता है ये मना करते हैं लेकिन वो कहते हैं हे राम आप भूल गए विवाह के समय मेरे पिता ने क्या कहा था आपसे पिता ने कहा था ये छाया के समान साथ रहेगी और आप मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो तो इस प्रकार से उन्होंने कहा छाए व अनुगता सदा छाया के समान ये आपका अनुगमन करेगी और जो मंत्र से युक्त जल है वो दश जनक महाराज ने भगवान राम के हाथों में समर्पित किया और बल्कि रामानुज संप्रदाय के आचार्य कहते हैं पाणीम ग्रही पाणीना मतलब हाथ इसका हाथ में ले लीजिए तो वहा वो आचार्यगण कहते हैं कि हे राम आपको ये भी सोचना होगा केवल हाथी हाथ में नहीं ग्रहण करना बल्कि जब ये मेरी मानो दश जनक महाराज ऐसा कह रहे हैं कि मेरी ये जो पुत्री है किसी कारणवश कुपित हो जाती है, मान व्यक्ति करती है मान व्यक्त करती है, तो उसको समझाने के लिए आपको उसके चरण भी पकड़ने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि केवल हाथी पकड़ना पड़े हाँ तो ये सब चीजें आचार्य गण अपने वक्तव्य में उदृत करते हैं फिर भगवान का भगवान उनको स्वीकारते हैं फिर लक्ष्मण को आगे बिठाते लक्ष्मण उर्मिला आगत पर्यया तो फिर से उर्मिला को गोद में लिया लक्ष्मण को आगे बिठाया और उनका कन्यादान किया फिर वो कहते हैं उसके उपरान्त उन्होंने भरत को आगे बिठाया तमे मुक्ता जनको भरतम चाव्य भाष्य ग्रहान पाणी मांडव्याम पाणी नाम रघुनंदना वह भरत को रघुनंदन कहा है ऐसे नहीं है कि राम ही रघुनंदन है ये चारों ही रघुनंदन है लेकिन राम के लिए सर्वाधिक रघुनंदन शब्द का इस्तेमाल होता है उनको अधिकतर रघुनंदन कह के संबोधित किया जाता है तो भरत ने किसको स्वीकार किया मांडवी को स्वीकार किया शत्रुन चापी धर्मात्मा अभ्रवी मिथिलेश्वर श्रुत कीर्ति महाबावो पाणी ग्रही पाणीना फिर जनक महाराज ने इनको लिया श्रुत कीर्ति और फिर शत्रुघ्नों का विवाह उनको प्रदान किया श्रुत तो इन चारों को अभी ये कर्म हो गए कन्यादान हो गया उसके बाद होम आदि हुआ और फिर वैवाहिक कर्म जो है वो हुए फिर फेरे लगाए जाते हैं अभी हमें तो लगता है सात फेरे होते कितने फेरे होते सात फेरे लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फिल्म जगत ने सारे जगत को सात फेरे दिया है लेकिन शास्त्र विधि क्या है चार फेरों की है ऐसे आचार्य गण कहते हैं चार फेरे होने चाहिए हाँ तो क्यों होने चाहिए वेद कहता है आ, वो कहते हैं कि तीन फेरे तो दुल्लन आगे होनी चाहिए और जो चौथा फेरा होता है उसमें आगे कौन निकलता है निकलता है दुल्हा निकलता है वर है वो आगे जाता है तो कहते हैं क्योंकि दुल्हन तीन फेरे आगे इसलिए लेती है अग्नि को और सबको साक्ष रखते हुए कि मैं बल्कि ये सारे फेरे लेते हैं मिलकर तो वो इसलिए लेते हैं कि हम क्या करेंगे धर्म से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और इनमें से तीन फेरे ये स्त्री आगे होती है जिसमें धर्म अर्थ और काम ये तीन चीजों में स्त्री क्या होती है आगे होती है या आगे होनी चाहिए और फिर हाँ क्योंकि धर्म का अनुष्ठान स्त्री के द्वारा होता है इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है और व्यक्ति धन कमाता है और यदि स्त्री नहीं है घर में तो धन की रक्षा नहीं होगी तो सब लोग अब जब अपना आ, क्या कहते सैलरी लेके आते हैं तो किसको देते घर में जाके श्री कोई देते ना गर्व से फूलता है श्री के हाथ में जब धन देता है व्यक्ति को गर्व से फूल उठता है हाँ मानो क्या उसने विजय प्राप्त कर ली है तो इस प्रकार से कहते हैं धर्म तो है ही उस स्त्री के पास जो धर्म अनुगामिनी है और अर्थ भी क्योंकि अर्थ का रक्षा स्त्री से होता है और काम भी है काम उपभोग के लिए उपयुक्त है स्त्री इसलिए काम की भी प्राधान्यता है लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तो पुरुष क्या करता है? उससे आगे निकल जाता है और शास्त्र कहते हैं मोक्ष के लिए जो चौथा पुरुष अर्थ है वो पुरुष के लिए है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए सर्वम तक हरि भजे। सारी चीजों को त्याग कर किसका भजन करने के लिए तत्पर होना चाहिए हरि का भजन इसलिए पचास साल हो जाती है आयु तो क्या करता है व्यक्ति वर्णम रजत प्रहलाद महाराज कहता है बल्कि जब आप काउंट करते हैं इंग्लिश में तो वो उपयुक्त तो नहीं होता पचास के बाद क्या आता है आता है ना जिसमें वन लिखा हुआ है कि पचास के बाद कहा जाना चाहिए आपको वन में जाना चाहिए मोक्ष के लिए कामना करो निकलो बाहर हाँ तो फिर ये सब चलता रहा फिर तो बाकी सब चीजें हुई धीरे धीरे और मिथिला में बल्कि अलग स्थानों में वर्णन आता है कि मिथिला की ये विधि है जब वहां जो धूला है वो अपने ससुराली रहता है अधिकतर ज्यादा समय के लिए आज भी शायद में सुना कि पंद्रह दिन के लिए दूल्हे को उधर ही रखते शादी के बाद कहते ससुराल का सुख स्वर्ग सुख के समान होता है आप में से पता है किसी को नहीं आज तो रहा नहीं हाँ तो वैसे कहते हैं तो वर्णन आता है अलग अलग रामायणों में कि भगवान राम लगभग जाने नहीं दिया कुछ ना कुछ बहाना मार के कि कार्तिक आ रहा है ये मास आ रहा है ऐसे करते करते पुनः एक साल हो गया तब तक भगवान राम उधर ही रहे और भी दर्शक कहते कब तक रहेंगे हमारी अवध हम अयोध्या हमें हमारा इंतजार कर रहे हैं तो इस प्रकार से इनका विवाह आदि होता है विवाह के पश्चात ये सब लोग निकल पड़ते हैं। अब ऐसे वर्णन आता है कि विवाह की रात्रि हो गई, तो विश्वामित्र मुणि अयोध्या तक आए थे लेकिन वाल्मीकि रामायण में, में वर्णन आता है कि उन्होंने कहा मेरी सेवा संपन्न हो गई सेवा जितनी मेरे लिए थी उतनी सेवा मैंने उचित रूप से पार कर दी है वो फिर हिमालय के लिए निकल पड़ते जैसे ही एक गैस निकलता है उनको देखकर बाकी सब निकलना शुरू करते हैं तो ऐसे उनका विवाह हुआ तो जाने की तैयारी हो गई सब लोग अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं चलते चलते रास्ते में देखते हैं कि पवन जो वायु है तेज बहरा था आंधी आ रही थी और बहुत भयावह वातावरण हो गया था सब जगह धूल उड़ रही थी और जो प्राणी है तितर बितर हो रहे थे इनकी सेना भी इधर उधर जा रहे थी सूर्य का तेज मलिन हो रहा था तो इन्होंने पूछा वशिष्ठ को कि क्या हो रहा है दशरथ महाराज कहते हैं अयोध्या के नजदीक आ गए मानो गोरखपुर के पास आ गए लोग और जहा आ गए तो वहा देखा कि ऐसी स्थिति हुई है तो वशिष्ठ को पूछते कि क्या हो गया है तो वशिष्ठ कहते हैं कि डरने की बात नहीं है जो परशुराम हैं, वो कंधे में परशु रख के जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को से क्षत्रियन कर दिया था जिनकी लाल जटाएं हैं आंखें क्रोध से भरी हैं और सारे जगत को भयभीत करने वाले हैं ऐसे उनको देखा सामने आते हुए परशुराम को तो ये लोग मानो डर गए दशरथ तो वहीं डरते थे उनसे क्योंकि एक क्षत्रिय थे और क्षत्रियो को मारने के लिए इन्हों, इन्होंने इन्होंने मानो मिशन छेड़ा हो हाँ मिशन क्षत्रियो को मार डालो कोई राजा नहीं चाहिए तो ऐसे ये जो परशुराम हैं जिन्होंने सर्व काश्यप प्रजा मतलब पूरे पृथ्वी को जीत लिया और उन्होंने क्या कर दिया था पूरी पृथ्वी ब्राह्मण को दान कर दी थी कश्यप मुणि को फिर ब्राह्मण का स्वभाव क्या है उसको ये सारी चीजों का लेन देना नहीं है ब्राह्मण अपने पास चीजें नहीं रखता वो क्या करता है दूसरों को देता रहता है अल्प संचय मतलब वो संचय नहीं करता है तो ऐसे उन्होंने कश्यपुण्य पृथ्वी तो दे दी थी तो ऐसे इनको देखा सामने तो इनकी मुलाकात हुई दशरथ महाराज उनकी पूजा करने के लिए पाद्य आर्याचमणि सब कुछ लेके मधु पर लेके तैयार हो गए वो डरे हुए थे बेचारे दशरथ डरे हुए थे और भगवान राम वहां खड़े हो गए थे तो वर्णन आता है कि गोरखपुर में दोहरी घाट है ये ये दोनों का का मिलन हुआ था, दोहरी उस घाट घाट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मिले थे, इसलिए उसका नाम दोहरी घाट है तो ये परशुराम भी हरी है और दूसरे हमारे राम भी क्या है श्री श्रीहरी है क्योंकि अभी राम को श्रीराम नहीं कहा जाता था पहले तब तक वो राम थे मिथिला में उन्होंने जब भगवान सीता देवी का वरण किया सीता को स्वीकार किया तब से राम क्या बने भगवान श्री राम के तो ऐसे श्रीराम बने अभी श्रीराम वास्तव में अभी वो शोभायमान हो गए थे इसलिए तो कहा कि भगवान राम की पहली शोभा इतनी नहीं थी शोभा क्योंकि आप याद होगा हमने वो चर्चा की थी जो वाल्मीकि ऋषि ने जो पहला श्लोक जो उनके मुख से निकला था मानिशा, तो उस श्लोक में उन्होंने कहा था कि हे भगवान मां जो लक्ष्मी के द्वारा सुशोभित होते हैं ऐसे भगवान आपकी जो कीर्ति है वो क्या होगी सारे जगत में शाश्वती समा शाश्वत रूप से फैलेगी शाश्वत रूप से रहेगी तो ऐसे राम अभी वास्तव में शोभामान हो रहे थे जब यह परशुराम आये तो भगवान राम बहुत विनम्र थे जिन्होंने राम ने उनको प्रणाम किया और इतना बल्कि परशुराम बहुत कठोर थे उन्होंने ये व्यवहार आदि को देखा नहीं उन्होंने देखा नहीं कि वो कहते हैं तुम कितना भी विनम्रता दिखाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मैं क्षमा नहीं करूंगा मैं युद्ध करूंगा हाँ वो कहते हैं मैंने पृथ्वी का दान किया था इंद्रियों को जीता था वन में तपस्या किए थे और मैंने आ, किसी को प्रणाम नहीं किया है तो ऐसे बहुत चीजें परशुराम बोलने लगे हम परशुराम ने भी बल्कि भगवान राम उनको विनम्रता से प्रणाम कर रहे थे तो भगवान राम कहते मैंने आपको डर के प्रणाम नहीं किया है हाँ और यह नहीं कि आप मेरी निंदा करो भगवान राम भी कुछ कम नहीं थे अभी हाँ, उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि मैं आपको डर रहा हूँ हाँ, परशुराम कहते हैं कि मेरी शक्ति का आपको पता नहीं है मैंने सहस्र भा को मारा था ये किस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था और हमारे पितरों का तर्पण करने के लिए मानो राजाओं को शव, राजाओं के जो शव है उसका सोपान मीन सीढ़िया बना के मेरे पितरगन स्वर्ग पहुंचे थे मतलब कितने राजाओं को मारा होगा सोचो यहाँ से सीढ़ी बनाई थी केवल राजाओं के डेथ बॉडी से शवों से कहते ऐसे भार्गव राम और मुझे नहीं जानते और मुझे समझ में नहीं आता तुम राम नाम लेके जन्मे कैसे उनको बोला ओरिजिनल राम को ये जो सप्ताह सप्तावेश अवतार ये जो परशुराम है वो कहते तुम ऐसे जन्मे कैसे राम नाम लेकर हे की मैं क्षेत्रीय नाम से तुम जन्मे हो मैं मारने वाला हूं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा हाँ तो कहते मैं ये दशरथ को मारने आया था एक बार लेकिन यह दशरथ स्त्रियों के पीछे जाके छुपा था अपने रानियों का आश्रय लेके स्त्रियों के पीछे छुपा इसलिए मैंने एक बार उसको छोड़ दिया है लेकिन आज ये दशरथ नहीं बचने वाला मेरे हाथों से उस दशरथ को तो पसीने पसीने आ गए <laughs> कहते आभे आभे विवाह करके आया हो और फिर दशरथ महाराज बहुत विनम्रता पूर्ण वचन बोलते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं परशुराम को कहते हैं कि आप शिवजी भी आपके सामने टिक नहीं सकते हे परशुराम आपका इतना शौर्य और पराक्रम है दर्शरथ महाराज ने अपना सर झुकाया उनके सामने खड़े रह गए और वो कहते परशुराम कहते मैं कैसे सहन कर सकता हूं शिव जी का धनुष तोड़ा है तुम्हारे बालक ने हाँ क्योंकि अभी अभी शिवधनुष तोड़ के आए थे रामचरितमानस में, तो में।, में, तो में वर्णन आता है कि जब धनुष तोड़ा तब परशुराम उगर ही आ गए सभा भवन में वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब गोरखपुर के आसपास मिथिला से अयोध्या के लिए पहुंच रहे थे तो पूरे सीता आदि के साथ तो वो समय मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे सहन करू भगवान राम कहते तो मैंने तो ऐसे खेल खेल में तोड़ा मजाक मजाक में मुझे पता ही नहीं चला कब तोड़ गया कहते हैं मैं का इक्श्वाकुव और मैं मेरे भुजाओं का बल वास्तव में मैंने दिखाया है आप नहीं जानते मेरे भुजाओं का बल मैं युद्ध में कभी ब्राह्मणों को या पशुओं का वध नहीं करता और ब्राह्मणों को वध नहीं करूंगा आप तो ब्राह्मण हो हाँ आपका वध नहीं करूंगा ये वाले राम कहते परशुराम को वो कहते अच्छे बहुत बोलता है लेकिन भगवान राम ऐसे विनम्र हो जाते हैं कहते हैं परशुराम मेरा सर में नीचे कर रहा हूं आपके हाथ में परशु है आप क्या कीजिए मेरा उपचार जो करिए तो परशुराम कहते हैं तुम तो क्षत्रिय के भांति बहुत गर्व से बोल रहे हो तो देखो दो धनुषों का निर्माण किया था एक तो ये विष्णु धनुष था और दूसरा ये शिव धनु था जिसको तो तुमने तोड़ा लेकिन जो विष्णु धनु है वो मेरे पास है मेरे पिता चमद अग्नि ने मुझे दिया था और यदि तुम में बल है वो तो ठीक है शिव धनुष तो ठीक है लेकिन ये जो विष्णु धनु है उस पर प्रत्यंशा चढ़ाकर दिखाओ मुझे तो ये कहते ठीक है राम को भी क्रोध आ गया अभी कि दिखाओ आपका धनुष्य दिखाओ जैसे धनुष निकाला राम जी ने पकड़ा उस धनुष्य को प्रत्यंशा चढ़ा ही बान का संधान किया जैसे बान किया कहते अभी तुम मेरे सामने हो परशुराम हा तुम्हारे पैर काट कर फेंक दूंगा तुम्हारे गर्व गर्व को भंग कर दूंगा अभी यदि परशुराम को पसीने आ गए जितने गर्व के इस इस चैप्टर का नाम ही है परशुराम के गर्व को क्या करना भंग करना तो ऐसे उनके गर्व को चूर चूर करने लगे एक चूर कर दिया भगवान अभी क्रोधित हो गए थे परशुराम जो बहुत गर्व से बातें कर रहे थे अभी बड़े क्या हो गए थे विनम्र भावना उन्होंने धारण किए थे और वो कह रहे थे मुझे क्षमा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए मुझे तो महेंद्र पर्वत जाना है और मेरे पैर मत काटिए <laughs> क्योंकि पर्वत मत चढ़ने के लिए क्या चाहिए चाहिए तो परशुराम कहते हैं कि आप तो विष्णु हो इसलिए मैं हार गया हूं और हार जाना स्वाभाविक है आपके सामने तो आपका जो बल है हाँ वो सब दिव्य है तो मेरी रक्षा की से स्तुति आदि उन्होंने की और उन्होंने कहा मुझे क्षमा कीजिए और फिर वहां से चले जाते तो वो जो धनुष दिया था विष्णु धनु वो उन्होंने वरुण को भगवान राम देते हैं और फिर अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या में तो अभी उत्साह का वातावरण था अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया मंगलवाद्य बज रहे थे आ, सारी रानिया इनके स्वागत के लिए आ रही थी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही थी आरतीया हो रही थी प्रसन्नता का वातावरण था प्रसन्नता से सब लोग प्रवेश कर रहे थे हाँ पुष्पों की वर्षा और रानियों ने स्वागत किया ये सब पहुंचने के बाद तो जो रीति होती है नई जो विवाहित कन्या है उसका मोह दिखाने की रीति होती है ना उसका घूंगट ढका होता है तो घर के जो स्त्री हैं वो राम के जो माता है कौशल्या वो रीति को संपादन करने वाले थे तो कर, और उस समय कुछ ना कुछ गिफ्ट देनी होती है तो कौशल्या ने जब ये आई सीता देवी तो इन्होंने पहले से ही मानो नौ लखा हार या सबसे सुंदर जो सुवर्ण हार है अपने पास ऐसे छुपा के रखा था कह रहे थे जो ये वधु आएगी ना उसको घर में प्रवेश करते में क्या करूंगी ये दूंगी उसका मुख देख और अभी जैसे ही माता सीता आई जनक नंदनी उसको ऐसे उसके वस्त्रों का ऐसे ऊपर किया मुख को देखने के लिए तो देखा आ, तो वो अच्छर चकित हो गई वो पहने लगी ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में भी नहीं है वो कहा ये क्षुद्र ये हार ये सोने का क्षुद्र हार में इसको इसके सामने इनके सौंदर्य के सामने इस हार का कुछ सौंदर्य नहीं है उन्होंने पीछे छुपा के रख दिया अपने हा साड़ी में डाल के रख दिया उसको कहते हैं कि मैं ये हार नहीं दे सकती आपको उससे बढ़कर एक भेंट दूंगी अभी तो सीता देवी कहती है क्या आप देने वाली है मुझे तो कहती है कि देखो हे सीते जो राम है उस पर हम दोनों का भी अधिकार है तुम्हारा अभी तुम वैवाहिक उनकी पत्नी बने हो धर्म पत्नी हो जितना अधिकार आपका है उतना भी मैं मां होने के कारण मेरा भी अधिकार है तो मैं क्या कर रहे करे अभी वो पूरा के पूरे राम को क्या कर रहे अभी आपको सौंप रहे हूँ पूरे राम को दे रही हूँ तो फिर सुमित्रा आती है सुमित्रा भी उनको देना चाहती है सीता देवी को सीता देवी को कहती है कि मैं आपको लक्ष्मण अर्पित कर रहे हूँ वो आपकी सेवा करेंगे फिर कई कही सोचती मैं क्या दो कही कही आ गई कही कही कहती है कि मैं आपको कनक भवन दे रही हूँ आज भी आप अयोध्या जाते हो तो वहाँ कनक भवन है तो सीता देवी को वो कनक भवन भी देती हैं तो यहाँ इनका आगमन हुआ तो वाल्मीकि ऋषि ये जो पहला कांड है बाल कांड उसका यहाँ क्या हो जाता है समापन हो जाता है और फिर वाल्मीकि रामायण का दूसरा जो कांड है अयोध्या कांड की शुरुआत होती है तो जैसे मैंने कहा था बाल की प्रमुखता है उसमें यज्ञ की प्रमुखता है तो उसी प्रकार से बाल कांड में वचन पालन ही उस अयोध्या कांड में वचन पालन ही क्या है उसका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो वचन पालन करना कैसे इसकी शिक्षा वास्तव में अयोध्या कांड में हमें प्राप्त होती है तो जिसका अयोध्या कांड का ये केंद्र बिंदु है और दूसरा ये भी अयोध्या कांड से प्राप्त होता है एक उत्तम भागवत भक्त का चरित्र कैसे होता है और भगवान राम इसी अयोध्या कांड में वन में गमन करते हैं और वास्तव में इसका दूसरा नाम है करुणा कांड क्या नाम है करुणा कांड क्योंकि ये जो अयोध्या कांड है ये करुणा रस से भरा हुआ है इतना मधुरतम है इतना दिव्यतम है तो भगवान आ जाते हैं तो अयोध्या कांड शुरू करते हैं अयोध्या कांड शुरू करते ही वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते हैं मातु भरतेन शत्रुघ नित्य शत्रुघ्न कि शत्रुओं का जो नित्य शत्रु रहता है वो कौन है शत्रुघ्न है और हमारे नित्य शत्रु तो हमारे हृदय में है जिनका वध करने में दक्ष है जिनका आश्रय लेने से क्योंकि शत्रुघ्न का विशेष गुण क्या है कल मैंने बताया था भक्त की सेवा करना हाँ तो नित्य शत्रुओं का विनाश करना है हृदय के तो व्यक्ति को भक्तों की सेवा अपने जीवन में स्वीकार करनी होगी और किसी चीज से हृदय का मार्जन और हृदय में जो नित्य शत्रु है उनका खात्मा होना संभव नहीं है तो उस समय गच्छता मातुल तो जो भरत अभी आ गए वापस तो वो चले गए मामा के यहाँ हा गधार के पास अफगानिस्तान के आसपास पास एक जगह लिखते हैं कि आजकल का रशिया है वो कई कई देश था लेकिन और एक जगह प्राप्त होता है कि अफगानिस्तान का जो एरिया है उसको भी ये स्थान कई कई देश है तो ऐसे वहां चले जाते हैं अपने मामा के यहाँ और उनके साथ शत्रुघ्न भी जाते हैं जहाँ बरफ जाएंगे वहां शत्रुघ् भी चले जाएंगे तो ऐसे कई कई देश में वो चले जाते रहते रहते हैं। हैं। उनके मामा का नाम वहां स्नेह के साथ वहां रहते और वहां उनको दशरथ महाराज की याद आने लगती है और दशरथ महाराज भी यहाँ उनसे उनको बहुत याद करते हैं दशरथ महाराज का अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह और प्रेम था और ऐसा समझते थे अपने पुत्रों को मानो उनकी चार बुझाएं हो हाँ, चार पुत्र है तो क्या है चार चाराएं है चतुर्भुज हाँ, तो से उनमें भगवान राम उनको अत्यधिक क्योंकि वो सनातन विष्णु थे जो सनातन विष्णु है भगवान है वो अस्तों में राम के रूप में आते हैं और रावण को मारने के लिए आते हैं और उस समय कौशल्य माता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इंद्र की माता आदित्य की जो शोभा थी जो ऐश्वर्य था वैसा ही ऐश्वर्य वैसी ही शोभा इनके थे कौशल्य माता के तो जिस प्रकार से बाल कांड के शुरुआत में राम के असीम गुणों का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया था रामायण की शुरुआत करते हुए उसी प्रकार से अयोध्या कांड की शुरुआत करते हुए कई श्लोकों के द्वारा ये क्या करते हैं राम के गुणों का वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि राम रूपवान हैं और ऐसे राम कभी दोष नहीं देखते ये सबसे बड़ा गुण है भगवान राम का बल्कि कोई व्यक्ति थोड़ा भी उनके लिए कार्य करता है ना राम कभी भी नहीं भूलते और कोई व्यक्ति और और वो कहते हैं ऐसे राम सबके प्रति सम है शांत चिंता है मीठे वचन बोलने वाले हैं कोई व्यक्ति कितना उनसे कठोरता से बोल रहा हो तो राम हमेशा उससे मीठे या शांत शब्दों से बात करते थे और कोई व्यक्ति उनके प्रति कितने भी अपराध कर ले कितने भी उनके प्रति गलतियां कर ले तो भगवान राम उनको कभी भी याद नहीं रखते थे उनके अच्छे गुणों को याद रखते थे और एक व्यक्ति कोई उनके प्रति उपकार करे तो भगवान राम संतुष्ट हो जाते थे और भगवान राम का एक गुण था जो अपने अपने से जो बड़े हैं उनका संग हमेशा करते थे उनसे हमेशा मिलते थे वार्तालाप करते थे सच पुरुषों से चर्चा करते थे कभी छूट नहीं बोलते थे, थे, प्रजा के प्रति उनकी सेवा करते थे ब्राह्मण प्रति पूजक ब्राह्मणों के वो पूजक थे और वो कहते हैं कि ऐसे राम जो दोष नहीं देखते तो एक उदाहरण आता है कैसे दोष नहीं देखते थे सदैव गुण देखते थे कहते हैं कि एक बार विष्णु के पास ये दो लोग जाते हैं लक्ष्मी जाती है और शनि जाते हैं तो ये लक्ष्मी और शनि देव विष्णु के पास गए और उनको कहा कि हे विष्णु आप बताइए हम में से कौन अच्छा लगता है हाँ दोनों में से कौन अच्छा लगता है यदि आपको पूछा जाए आपको शनि देव अच्छे लगते है कि लक्ष्मी अच्छी लगती है तो कितने लोग कहेंगे शनि महाराज अच्छे लगते हैं कोई नहीं चाहता शनि आ जाए तो भगवान विष्णु कहते हैं तो उन लक्ष्मी को और शनि को कहते देखो सामने मंदिर है जाओ आप चल के जाओ और उस मंदिर को छूकर वापस मेरे पास आओ विष्णु कहते हैं तो ये गए दोनों चल के गए और आए तो विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी जब आप दोनों को मैंने चलते हुए देखा तो लक्ष्मी तुम जब आते हुए बहुत अच्छी लगती हो और शनि को कहा तुम जाते हुए बहुत अच्छे लगते हो मतलब किसी में दोष देखा उन्होंने नहीं देखा मतलब अल्प छिद्र अल्पश, सर्वलोके गाय चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि हमारी बुद्धि तो इतनी मक्खी की तरह है किसी में थोड़ा अल्प अल्पचिद्र हमें दिखता है हा? तो हम उसका गान करने लगते हैं तो यहां भगवान राम किसी में दोष नहीं देखते थे सदैव गुण ही गुण देखते थे और एक कहा जाता है भगवान राम का एक गुण था पूर्व भाषी पूर्वभाषी शब्द का अर्थ है कि यदि हम में कोई मन मुटा हो जाता है तो व्यक्ति बात नहीं करते आपस में व्यक्ति सोचता है नहीं, मैं नहीं बात करूंगा लगता कि बात करना चाहिए लेकिन कहते नहीं वो बात करेगा तभी हम बात करेंगे नहीं कहते कि मैं कुछ छोटा बनू उसने पहले बात करना चाहिए लेकिन भगवान राम का ऐसा स्वभाव है वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वो छोटा बनने के लिए कभी सोचते नहीं है वो पूर्व भाषी है कुछ किसी के साथ हो जाता है सबसे पहले विनम्रता का भाव धारण करते हैं और उसके पास जाते हैं और उनसे बात कर लेते हैं तो इस प्रकार से वो स्थापित करते हैं कि जब ऐसे मन में बात नहीं होती तो उससे अंतर बढ़ता है और उससे क्या होती है संबंधों में दूरी और कटुता बढ़ती जाती है तो भगवान राम कभी भी नहीं चाहते कि संबंधों में दूरी हो और आपस में कटुता हो तो इस प्रकार से भगवान राम के गुणों का वर्णन उन्होंने किया और वह कहते हैं गुरुजनों के प्रति उनका दृढ़ भक्ति का भाव था और वह धनुर्वेद आदि में निष्णात थे सदाचार का पालन करने वाले थे अजय पराक्रमित पृथ्वी को अपना स्वामी बनने की कामना रखने वाले थे तो ऐसे भगवान राम के सारे दिव्य गुणों को देखा और दशरथ महाराज के हृदय में एक विचार आया क्योंकि एक दिन वर्णन आता है कि दशरथ महाराज अपना मुकुट को ठीक करने के लिए शीशे में देख रहे थे तो शीशे में देखते देखते उन्होंने कान के पास देखा कि कान के पास जो बाल है वो सारे क्या हो गए थे सफेद हो गए थे ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है रामचरित्र मानस में वर्णन आता है तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो वो सोचने लगे कि ये जो कान है अभी कुछ मेरे कान, ये जो बाल है कान में कुछ बोल रहे हैं है, है ना जैसे यहां बाल सफेद हो जाए तो मतलब इशारा दे रहे हैं कि आपका जाने का समय आ गया है जाने की तैयारी करो कब तक उसको डाय लगा के काले करके यही बताते रहोगे झूठा दिलासा देते रहोगे कि आप यही रहने वाले हो यही रहने वाले हो यहाँ करने से वो बोलना छोड़ेंगे नहीं बीच बीच में वो सफेद होकर फिर से आ जाते हैं फिर से बोलते अरे तुम्हें जाना है तुम्हें जाना है तो दशरथ महाराज कहते हैं अरे ये तो सही है कि अभी जाने का समय आ गया है मुझे उचित कार्य करना चाहिए इन सब गुणों को देखा और देखा कि सारे अयोध्या की प्रजा भगवान राम से प्रेम कर रही है और इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेरे तो उस समय उन्होंने वशिष्ठ आदि मुनि को बुलाया मंत्रियों को बुलाया सारे पड़ोसी राजा उनको बुलाया जो छोटे छोटे राजा आदित्य है और उन्होंने गंभीर स्वर से कहा कि मैं एक वंश का राजा था जिसके कारण मैंने बहुत अच्छी रीति से अयोध्या का पालन पोषण किया है उत्तम रीति से इस पृथ्वी को संभाला है मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सारे जो कार्य है उनका निर्वाहन किया है और मैं अभी 60,000 साल उनकी आयु हो गए थे और अभी बहुत सुंदर छत्र के नीचे में रुका हूँ रुका था इतने साल के लिए क्योंकि राजा का मतलब है जो हमेशा सफेद छत्र के नीचे चलता हो मतलब राजा बैठे तो तुरंत उसके ऊपर सफेद छत्र ताना जाता है चले तो भी उसके कहते बहुत हो गया इस ऐश्वर्य आदि का मैंने भोग किया विश्राम अभी करना चाहिए थक गया हो और मैं चाहता हूं कि राम को राजा बनाओ उसमें सारे गुण है इंद्रों के समान और इतना लंबा नहीं सोच रहा हूं बल्कि आज इन्होंने सबको बुला लिया उसी समय उन्होंने सोचा कि मैं कल ही भगवान इन राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं उनको राजा बनाना चाहता हूं प्रातः काल में पुष्य नक्षत्र है जिन जो बहुत शुभ है युवराज पद पर उनको रखना चाहता हूं कृपया आप अनुमति दीजिए और एक पक्षीय होकर मत सोचिए कि मैं राजा हो मैंने ऐसा निवेदन किया है तो मेरी हा में आप, आपको हा मिलाना है आ? तो आपको क्या करना चाहिए सही सोच समझ के आप सब लोग क्या करो उचित रूप से मुझे बताइए तो सब लोग एग्री हो जाते हैं जैसे सब एग्री होते हैं तो उसी समय हजारों की संख्याओं में मोर अपना मधुर ध्वनि करते हैं सब पृथ्वी में हर्षित ध्वनि प्रकट होती है और सब लोग बोलते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो राम हैं वो आगे राजा बने तो इस प्रकार से वो पूछते कि फिर पूछते क्यों आप चाहते हो मुझे क्यों नहीं राजा रखना चाहते और राम को जल्दी राजा क्यों बनाना चाहते हो ऐसा थोड़ा अलग से उन्होंने प्रश्न पूछा मानो दशरथ कह रहे हैं कि आप मुझे जल्दी गलती से हटाने वाला चाहते हो मुझे डायरेक्ट नहीं बोल रहे लेकिन राम को जल्दी बिठाना चाहते हो तो कहते हैं कि राम क्या है बहु रूप कल्याण गुना भगवान ये जो राम है सारे गुणों से संपन्न है हा लोके सत्य सत्य साक्षात रामो धर्म चाप्य श्रिया कि ये जो राम है सत्पुरुष और सारे गुणों से युक्त है तो इसलिए हम लोग उसको राजा के रूप में देखना चाहते हैं तो फिर वो दशरथ उनके वचन को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आपके वाणी को सुनकर मैं अत्यंत खुश हूं बल्कि इस सभा में उन्होंने दो जगहों के राजाओं को आमंत्रित नहीं किया था एक थे कई कई देश के राजा कई कई के घर के जो परिवार के लोग हैं, और दूसरे हैं मिथिला नरेश महाराज जनक बल्कि आमंत्रण देने में वो भूल गए ऐसा वर्णन आता है कि देवताओं ने इनको भुला दिया जब रानी कैकई का विवाह हो रहा था तो महाराज कैकई जो उनके पिता थे उन्होंने कहा था कि ये जो क्योंकि इनको तो संतान हुई नहीं कितनी शादियां हो गई थी दशरथ की कोई संतान ही नहीं हुई थी पुत्र नहीं हुआ था तो उन्होंने वहां उनसे लिखवा के ले आता पत्र पर ताल पत्र पर जो भी मेरे कई कई मेरी जो पुत्री है उसका पुत्र होगा उसी को ही आपको राजा बनाना है तो मानो देवतागण चाहते थे कि ये भूली जाए गलती से वो लोग यहाँ आ जाए हाँ आते तो वो बोल सकते थे कि आपने तो लिख के दिया था भरत को राजा बना दो तो पहले से ही कुछ चीजें हो सकती थी इसलिए देवताओं ने इनको उनको आमंत्रण देना भुला दिया फिर दशरथ महाराज ने कहा सबको कि उनके पुरोहित आदि सबको कहा कि आप क्या करो तैयारी करो इनको राजा बनने की हाँ तो सब लोग तत्पर हो जाते हैं और उनको देखना चाहते हैं भगवान राम को बुलाते हैं दशरथ उनको छाती से लगाते हैं एक एकटक देखते रहते हैं और कहते हैं कि मैं अभी असमर्थ हो गया हो, मैं आपको राजा के रूप में देखना चाहता हूं और आप जाओ उपवास रखो और कुछ विधि विधानों का पालन करो कल यज्ञ और ये सब अभिषेक आदि होने वाला है तो राम चले जाते तो फिर दशरथ महाराज उनको बुलाते हैं कुछ समय के पश्चात और वो कहते हैं कि हे है राम मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ मैंने अपने जीवन में नाना प्रकार के भोगों को भोगा है यज्ञ किया है और जितने भी सब प्रकार के जो ऋण है उनको मैंने चुका दिया है और मैंने प्रजा को भी सही रूप से पालन किया है और मैं तुम्हें इस प्रजा का राजा के रूप में जल्दी देखना चाहता हूँ तुम्हें युवराज बनाऊंगा लेकिन हे राम आजकल मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मैं सपने में देख रहा हूँ कि उल्का हो रहा है बल्कि मुझे देखकर हमारे ज्योतिष में मुझे कहा था कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उसको सूर्य जो मंगल और राहु ग्रह ने उसके ऊपर आक्रांत कर लिया है और इससे आपके जीवन में आपत्ति आने वाली है आपकी जल्दी मृत्यु होने वाली है ऐसा जो अपने हृदय की स्थिति है भगवान राम को उन्होंने बताई और कहा हे रघुनंदन जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं है जब तक मेरे चित्त पर मोह छाया नहीं जाता तब तक क्या करो आपका करा लो। कहते व्यक्ति बहुत कभी भी बदल सकता है अपने वचन से, क्योंकि मोह ऐसी चीज़ है जो निद्रा के समान है आगे चलकर हम चर्चा करेंगे राम लक्ष्मण के निद्रा के बारे में कि कैसे कितनी प्रकार की निद्राएं है होती हैं, तो वहां वो कहते है कि ये जो मोह है कभी भी आ सकता है मेरे हृदय में और कभी भी मैं भ्रमित हो सकता हूं तुम क्या करो जल्दी जल्दी इस अभिषेक करवा डालो राजा बन जाओ और अपने इंद्रियों का संयम करो और उपवास करके कुश के शयन पर शयन करो और जब तक यह भरत नहीं है तब तक उचित है कि तुम अभिषेक कर लो ऐसा दशरथ महाराज उन्हें कह रहे हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि कोई कितना ही धर्म व्यक्ति क्यों ना हो फिर भी कभी कभी उस व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है और जब उसका चंचल होता है वो कहते सत पुरुषों का मन भी कभी कभी परिस्थिति क्या हो जाता है विचलित हो जाता है चंचल हो जाता है मैं भी भरत महान है भरत आपकी सेवा में रत रहता है लेकिन ये सत्य है शास्त्र के वचन है कि चंचलता किसी में भी आ सकती है तो आप क्या करो जल्द ही अपना अविष्य करा लो तब तो राम वहां से चले जाते हैं उनको मिलने के बाद और वो सीता देवी को बताना चाहते हैं तो अपने माता के पास जाते हैं कौशल्या को बताते पहले जाके कौशल्या माता को देखा जहां लक्ष्मण थे और सुमित्रा आदि थे तो कौशल्या माता भगवान रंगनाथ की पूजा कर रहे थे जो विभीषण के विग्रह है बल्कि विभीषण के विग्रह हैं बाद में भगवान ने उनको दिए थे तो इक्ष्वाकु वंश में इनकी आराधना होती थी रंगनाथ की तो ऐसे रंगनाथ की आराधना में वो भगवान जाते हैं हैं उनको प्रणाम करते और मेंशरथ युवराज पद पर अभिषिक्त कराने वाले हैं तो आनंद के आंसू बहाती है कौशल्या और वत्स राम चिरंजीव हताश थे परिपंथी नहा है चिरंजीव तो फिर लक्ष्मण को कहते हैं हाँ कि हे लक्ष्मण तुम मेरे साथ रहना और क्या करना सारे पृथ्वी का पालन करना और वास्तव में ये जो लक्ष्मण है वो कौन है द्वितीय अंतर आत्मा भगवान राम का द्वितीय आत्मा है बाह्य आत्मा है तो उन सब के बाद वो चले जाते हैं अपने महल में और दीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ महाराज उनको विशेष दीक्षा प्रदान करने के लिए उनके महल में आते हैं उनका बहुत विनम्र भावना से स्वागत करते हैं और भगवान राम का जो महल है वो आनंद से भर जाता है तो उस समय सब अयोध्यावासी दूर दूर से लोग राम का अभिषेक देखने के लिए आते हैं आने की तैयारियां करते हैं अभी दूसरे दिन सुबह पुरुष नक्षत्र में मॉर्निंग आवर्स में सुबह के समय में ही अभिषेक होने वाला था सारे राजमार्ग भर गए थे लाखों की संख्या में जनमानस में एकत्रित हुआ था और समुद्र जैसा गर्जन करता है उसी प्रकार का गर्जन सारे अयोध्या में आए हुए लोगों के मुखारविंद से निकल रहा था सब जगह पता के लगाई गई थी सड़के सुग जल से साफ की गई थी और सब लोग केवल एक ही कामना कर रहे थे क्या कब सूर्योदय होगा इतने लालायत हो गए थे भगवान राम को अभिषिक्त होते हुए देखने के लिए तो फिर उस समय पुरोहित आते हैं और राम को कैसे कुशासन में सोना है आ, ये बाकी सारी चीजें बताते हैं और फिर नगरवासी ये देखकर आनंदित हो जाते हैं कि हमारे जो राम है वो राजा बनेंगे तो उस समय सब लोग आनंदित थे सबके हृदय में राम के प्रति प्रेम की भावना थी तो ये देवताओं को टेंशन हो गई देवताओं ने कहा अरे हमने तो इतनी प्रार्थना की थी कि भगवान राम आ और आगे चलकर रावण का वध करें ये यदि आवेशक करके राजा बनेंगे तो अयोध्या में रहेंगे तो इनको तो जल्दी बाहर जाना चाहिए तो देवतागण सरस्वती को कहते हैं कि हे सरस्वती तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढो इस अयोध्या में जो व्यक्ति राम से प्रीति ना करता हो हाँ, तो सरस्वती ने ढूंढ लिया कौन किसको ढूंढा सरस्वती ने मंथरा हाँ, मैंने शुरुआत में बोला था ये रामायण के चरित्र से भरा हुआ है कितने अलग अलग स्त्रियों का हाँ, कार्यकलाप है जिनके द्वारा रामायण में अलग अलग मोड लेना होता है तो ये मंथरा को देखा और बल्कि देखा कि सारे आनंदित है लेकिन एक खुश है ऐसे होता है ना कभी कभी घर में किसी कार्य से सब खुश रहते थे लेकिन एक अपना मुंह सुखाए हुआ हुआ घर में बैठा रहता है तो पूरी लटका नाच रही थी गा रही थी बच्चे सब सच दच के आनंदित थे पशु गा रहे थे हाथी कूद रहे थे यहाँ वहां दौड़ रहे थे मुनिगन अपनी समाधि छोड़ अयोध्या में आए थे तो लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ऐसा था वो आनंदित नहीं था देवताओं ने कहा उनको पकड़ो सरस्वती देवी ने उनको पकड़ा उसी समय हा? ये जो कई कई की दासी है और ऐसी दासी है जिसका पता ही नहीं चला कि ये दासी आई कहा से हा पता चला बाद में कि वो आई थी इनके अः कई कई के माइके से लाए थे उस दासी को लेकिन उसका घर उसके रिलेटिव्स कुछ नहीं पता चला तो भक्तगण कहते किसी पर नौकर रखते हो तो उसका बायोडाटा रखना चाहिए कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करने के लिए उसको कैच करने के लिए बल्कि मंथरा और कई कई का संवाद है बहुत ही रोमांचकारी है और बहुत मूल्यवान शिक्षाओं से भरा है तो समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है तो हम यहाँ विराम करते हैं